चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है जीवंधन श्री प्रियातम के युग पावन पवित्र चरणार्जनों में साष्टांग नवृत्णाम परमाणी प्रातस्मणी अनंतंकृत

श्री प्रभु भगवान के श्री गुरुदेव भगवान के ईगल पावन पवित्र चरणारों में बारंबार बंदन परमादिणी पूज संत प्रवर श्री राम वृंदावन से पधारे हुए चतुस्प्रदाय तो के मानजी महाराज परम सत्य संत

अवध से पधारे हुए पूज्य महाराजश्री वयोवृद्ध संत उत्तर काशी से पधारे हुए महारेजश्री के केवर पावन पवित्र चरणार्गों में मैं साष्टांग वंदन करता हूं स्नेह ममता से परिपूर्ण हृदय मातृ स्नेह से परिपूर्ण अरणिया माता जी

कृषि चरणों में बारंबार मैं वंदन करता हूं पूज्य स्वामी जी महाराज रासा सा जी महाराज पूज्य संत वृंद पूज्य विद्वत्वृंद भगवान की रस्वरी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं

अपने आराध्य की ही अनेकाननेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन कर्म में मैं बारंबार वंदन करता हूं आओ हम सब का हृदय भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो जाए भगवान की कृपा से भर जाए इसके लिए अपनी चित्तवृत्ति को हम सब उस अशोक वाटिका के पावन पवित्र वातावरण में ले चलें।

जहाँ एकांत शांत वातावरण में श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने मां को भगवान की हृदय की पीड़ा सुनाई है वीर की गाथा श्री हनुमतलाल जी महाराज ने जब मां को सुनाया और उस को सुनकर के मां बड़ी विवल हो गईं।

इस प्रसंग को सुनकर मां तो आनंदित तो वहीं भगवान के कुशलक्षेम की भी इसमें सूचना मिली है उसके बाद माँ को लगा कि इन्होंने इतनी बात नशे की बात हमको सुनाई है और बार बार हमें ये माँ माँ करके पुकार रहे नौ बार इन्होंने श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने श्यामा को श्री किशोरी जी को माता शब्द से प्रयोग किया है माँ शब्द से प्रयोग किया है

माँ को लगा कि बार बार हम ये कह रहे हैं मा माँ हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए और माँ ने श्री जी महाराज को आशीर्वाद दिया है वो तात बल शील निधाना ध्यान देने लायक बात उसमें साधकों की दृष्टि से क्या है यदि हम संसार की सामान्य वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं

तो साधना का जो उच्च शिखर है वहां तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमको भगवान की निर्मल भक्ति प्राप्त करना है तो ये छोटी छोटी वस्तुओं में जो हमारे चित्त की प्रसन्नता लक्षित होने लगती है सम्मान पाकर हम को सो जाते हैं धन पाकर हम को सो जाते हैं प्रतिष्ठा पाकर हम को सो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में

लक्ष हमारा मिलने वाला नहीं है आज मैं इन चौपाइयों का चिंतन कर रहा था बैठ करके तो देखा कि मां ने पहला इनको आशीर्वाद दिया कि तुम बलशाली बन जाओ और बल के साथ एक बात इन्होंने और भी कही कि आपके जीवन में सील बना रहे

सामान्य कोई व्यक्ति होता तो अपने शरीर के बल की बात सुनकर के नाचने लगता कि हमको माने बलशाली बनने के लिए आशीर्वाद दे दिया माइन के मुख चंद्र को निहार रही है कोई मुख में कोई महाव श्री हनुमतराज जी महाराज के इन बल को सुनकर के नहीं आया बाद में माने कहा अजर अमर तुम अजर और अमर हो जाओ

अर्थात तुम्हारा शरीर कभी जर्जर न हो वृद्धावस्था को तुम न प्राप्त हो अगर शरीर पर ममता होती या देहाविमान से जीवन भरा होता तो इस अजर और अमर आशीर्वाद को पाकर बड़ा प्रसन्न हो जाता ये जितने बड़े बड़े असुर हुए हैं इन सब लोगों के जीवन का उद्देश्य अजर और अमर होना ही तो था

इरण्य कर्ष्य भी अजर अमर होना चाहता है रावण भी अजर अमर होना चाहता है कंसाद भी अजर अमर होना चाहते हैं किंतु ये कि मिलने के बाद भी श्री हनुमतलाल जी महाराज के मानस में किसी प्रकार की खरगली नहीं मची कोई प्रसन्नता नजर नहीं आई मां ने पंचम बर भी दे दिया इनको गुण निधि सुत हो बेटा

तुम गुणों के भांडागार बन जाओ इसके बाद भी माने देखा कि इनके मानस में कोई प्रसन्नता नहीं होगी संसार के लौकिक पदार्थ प्राप्त करके यदि चित्त हमारा उसमें लग जाता है तो हम भगवत भक्ति के पाने के अधिकारी ही नहीं है सामान्य सी बात है जब संसार का वैभव

हमारे चित्त को लुभा नहीं पाता कभी तो हम भगवान की प्रेम की ओर आदर्शित हो पाते हैं अगर संसार के वैभव में ही बालक फंस जाए अगर वह खिलौनों में अटक जाता है चॉकलेट में अटक जाता है वह फिर मां के प्रेम को कहां प्राप्त कर सकेगा मां तो चाहती है कि छोटे छोटे पदार्थ दे दिए जाएं जिससे बच्चा खेलने में लग जाए

तो संसार के लौकिक पदार्थ देने के बाद भी श्री हनुमत जी के मानस में प्रसन्नता का संचार नहीं होता है क्योंकि तो मां इस प्रकार की कामना उनके चित्त में थी ही नहीं संसार के वैभव की प्राप्ति की कामना थी नहीं तो वैसे देखा जाए तो बल इनके जीवन में पहले से था बुद्धि इनके जीवन में पहले से थी विलक्षण बुद्धि थी

अगर बल बलशाली न होते तो यहां तक यात्रा कैसे इनकी पूरी होती और गुरु के भांडागार तो ये थे ही आशीर्वाद से संपन्न थे अजय अब से इनको प्राप्त करके श्री हनुमंतलाल जी मानस की उनके मानस में कोई विशेष प्रसन्नता का संचार नहीं हुआ तब श्री मां को कहना पड़ा कर हूं कृपा प्रभु अस् महाराज क्या कहा है?

अजर अमर गुण्य सुप हो करह बहुत रघुनायक छो हो तो तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो छो हो ये कृपा शब्द जो भगवान कृपा करें भगवान छो करें संसार में पालन करने की नीतियां कई प्रकार की हैं हमारे सूरी जन विद्वजन जानते हैं

संसार का पालन भगवान किस किस विधा से करते हैं तो पालन की विधा में जहाँ न्यायों का वर्णन किया गया है तो एक है मारजार न्याय मारजार न्याय का भी प्राय होता है महाराज बिल्ली जिन विकराल गाढ़ों से शिकार करती है उन्हीं विकराल गाढ़ों से पकड़कर अपने बच्चे को उस घर से उस घर ले जाती है खरोच भी नहीं लगता

एक न्याय है मरकट न्याय इस मरकट न्याय में क्या होता है मरकट न्याय की जो विलक्षणता होती है वह बंदर का बच्चा बंदर को पकड़कर रखता है बंदरिया बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती है और तृतीय न्याय का चिंतन श्री हमारे संत प्रभर तुलसीदास जी महाराज ने किया है पालन का ये कमठ न्याय है सेवई न्याय कमठ की ना

ये कमठ न्याय कौन सा है हमने गुरुजरों से सुना है कि जितने अंडा देने वाले पक्षी हैं या जंतु हैं अंडा देने के बाद उनको अंडों पर बैठना पड़ता है अगर वह अंडों पर बैठते नहीं है तो अंडे बढ़ते नहीं है फूट जाते हैं खराब हो जाते हैं वह पक्षी या वह

जंतु जब उस पर बैठता है तो उसके शरीर की गर्मी से अंडे बड़े होते हैं और तब फूटते हैं तो उससे बच्चे निकलते हैं किंतु कमठ एक ऐसा है कछुआ ऐसा है इसकी पत्नी कछुई अंडे तो दे देती है किंतु उस पर कभी बैठती नहीं है वह दूर से ही उनका चिंतन करती रहती है और चिंतन के प्रभाव से वो अंडे बड़े होते हैं फूट जाते हैं बच्चे निकल पड़ते हैं

चाहे कहीं भी वह रहे सरोवर के किसी तट पर वह चिंतन करती रहती है उसके प्रभाव से उनका पालन हो जाता है और उससे बच्चे भी निकल पड़ते हैं तो मानो जो भक्त भगवान को पकड़ करके रखे हैं कि भगवान हमसे छूट न जाएं भगवान हमसे दूर न हो जाएं ऐसे महाराज भक्तों के जीवन में जो विलक्षणता है ध्यान दीजिएगा

इनका जो जीवन है ये मरकट न्याय से चलता है और जैसे गोपांगनाएं हैं इनका जो जीवन का पालन श्याम सुंदर ने किया है भरत भैया का जो पालन किया है श्री आर्यवेंद्र सरकार ने इनका कमट न्याय से पालन किया गया है और जिनको भगवान स्वयं पकड़ के रखे हैं भक्त ने भगवान को नहीं पढ़ा भगवान ने ही भक्त को पकड़ कर रखा है

वो है मारजार न्याय वाले मानव भक्ति महारानी ने श्री मैदेही ने जो हमारे श्री हनुमतलाल जी महाराज को आशीर्वाद दिया है ऐसा विलक्षण आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया, दिया कि भगवान तुम्हारे से प्रेम करे भगवान तुम्हारा ध्यान रखे नारायण इससे बड़ा और क्या हो सकता है जीव ये कभी पकड़ता है तो कभी छोड़ देता है

कभी प्रेम करता है तो कभी भूल जाता है किंतु भगवान यदि प्रेम करने लगे तो कभी वो छूटने वाला है क्या हमने पूज्य संतों से सुना है कि केवट ने जब शिरागवेंद्र तो सरकार को अपनी नाव में बैठा लिया और नाव में बैठा कर उस तट पर जब जाने लगा नाव उस तट पर पहुंच गई तो केवट को लगा कि हम से बहुत परेशान हो गए हैं

अब दोबारा तो इस तट पर ही आने वाले नहीं है दोबारा हमारी नाव में बैठने वाले नहीं है तो अभी हमारे नाव में बैठे हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर इनको बैठा सकते हैं जितनी देर चाहे उतनी देर संग कर सकते हैं तो केवट ने तुरंत नाव घुमा दिया और जब केवट ने तुरंत नाव घुमा दिया तो श्री लखनलाल जी को क्रोध आया कि तट पर पहुंचाने के बाद इसने घुमा क्यों दिया

शिराग में सरकार ने लखन की ओर देखकर कहा भैया बैठो लगता है कोई वस्तु उधर भूल गया है ये लेकर के पुनः आप वापस आ जाएगा उस तट पर गया तुम्हारा हमारा तो नहीं फिर नाव घुमा दी और जब इस तट पर उतरने वाले तट पर आकर नाव घुमाई तो लखनलाल जी क्रोध में आग बबूला हो करके, बोले तू बार बार इधर उधर क्यों तो घुमाता है

लखनलाल जी ने कहा लखनलाल जी ने जब ये कहा तो हमारे केवड़ भैया ने कहा लखनलाल जी को कि तुम्हारे पिता की सौगंध खाई है मैंने कि तुमसे उतराई नहीं देंगे और यदि हम फ्री में घुमा रहे हैं तो काय को तुम शोर मचा रहे हो जब तुम्हारे पिता की कसम खा चुका हूं तो हम तुमसे उतराई तो देंगे नहीं फ्री में घुमा रहे हैं लखनलाल जी ने कहा गंध करवाते हैं

लेना बाकी क्या रखा है तूने पितरों का कर्म मेरे हाथ से करा दिया ऐसे कुपित होकर के महाराज बाने लखनलाल जी के कोप को देख करके केवट ने कहा एक बात पूछूं कहा पूछो बोले तुम्हारी वजह से चौरासी लाख योनियों का चक्कर काट रहा हूं मैं तो इतने क्रोध में नहीं आया और मैंने एक चक्कर कटवा दिया इसी में तुम क्रोध में आ गए

राम जी ने कहा लखन से बैठ जाओ उससे तुम ज्यादा बातें नहीं कर पाओगे लखनदाय जी बैठ गए नाव घुमा रहा था बार बार कुपित होकर लखन फिर नाराज होने लगे उसने कहा इससे बढ़िया और क्या होगा आप ये बाण एक बार मार दो राम सन्मुख होंगे गंगा का मध्य भाग होगा और मरण होगा इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा

लखनदास जी के स्कोप को देखकर राघव ने कहा भैया भी तो इसके पितरों का काम किया है अगर मार दोगे तो इसका भी संस्कार तो को करना पड़ेगा तुरंत बाढ़ उसने रख दिया बाद की बात जो संतोष मैंने सुनी है महाराज श्री रागवेंद्र सरकार का हमारे सील ऐसा है बड़े प्रेम से केवट को बोले भैया हम राजकुमार हैं और राजकुमार होने के कारण अस्वार है

घोड़े पर बैठ कर के दौड़ने का अभ्यास है नाव पर बैठकर चलने का ज्यादा अभ्यास नहीं है तुम बार बार ये नाव घुमाते हो ना तो हमको चक्कर आता है केवट ने कहा नाथ आपको चक्कर आता है तो एक काम करो आप क्या काम करें बोले हमारे सर को मजबूती से पकड़ लो राम जी ने कहा कमाल की बात बोलते हो चक्कर हमको आता है और कहते हो तुम्हे हम पकड़े

जिसको चक्कर आता है उसको पकड़ना चाहिए केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि राघो माफ करना ये जीव कब पकड़ेगा और कब छोड़ देगा इसका कोई भरोसा नहीं है किंतु तो एक बार यदि आप पकड़ लोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे पूरा भरोसा है सच में जिस जीव को भगवान पकड़ लेते हैं उसको भगवान कभी नहीं छोड़ते हमने तो अपने ब्रजवासियों से सुना है

कि पूतना जैसी राक्षसी को पकड़ लिया उसने कहा छोड़ छोड़ लाला छोड़ छोड़ हमारे कनैया ने कहा मौसमों को ये बात आवे ही न क्या नहीं आती बोले हम जिसको पकड़ लेते उसको कभी छोड़ते हैं ही नहीं हमको छोड़ना नहीं आता है मानो आज भगवती ने श्री हनुमतलाल जी महाराज को जब यह आशीर्वाद दे दिया कि रघुनायक आपसे प्रेम करें

भगवान की कृपा को महाराज सुनकर के करो कृपा प्रभु अस सुना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना जो महाराज ने सुना तो श्री हनुमत राज को अपने शरीर की शुद्ध ही नहीं रही निर्भर शब्दकालीन प्राय यही है कि शरीर की शुद्ध बहुत गई इतना आनंद इनको आया इतना आनंद आया कि इनको अपने शरीर की शुद्ध नहीं रही

बार बार मां के प्रणाम माँ चरणों को प्रणाम कर रहे हैं बार बार हाथ जोड़कर कहते माँ में कृत्य हो गया अब हमारे जीवन का कुछ करना शेष नहीं रहा आशीष तो अमोघ विख्याता, मैंने पूज्य गुरुजनों से सुना है पूज्य शास्त्रों में सुन पढ़ा सुना है कि आपका आशीर्वाद अमोग है अर्थात यदि आपने एक बार आशीर्वाद दे दिया है तो कभी व्यर्थ जाने वाला

नहीं है अब मैं कृतकृत्य हो गया और सच में जीवन की दशा महाराज जैसी है कि जब तक भगवान की हेतु की भक्ति जीवन में नहीं आती तब तक कृतकृत्यता आने वाली नहीं है दुनिया में चाहे कितना कोई धन कमा नाम कमा प्रतिष्ठा कमा यश कमा किंतु तो जब तक

भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव उसके चित्त में नहीं होगा तब तक महाराज उसके जीवन में कृत्यता नहीं आ सकती है ये आशीर्वाद तो भगवती ने यहां दिए हैं और रावण के वध के बाद अजमे पढ़ रहा था बैठ करके रावण के वध के बाद जब श्री हनुमंतलाल जी महाराज को श्री राघव ने आज्ञा दिया कि जाकर वेदी दे को लेकर के आओ

और माँ के समीप जब ये गए तो माँ बहुत आनंद में थी और ये देखकर के गदगद होकर करके श्री हनुमत महाराज को एक आशीर्वाद देती है सुनसुत सदगुण सकल तव अरे सुत जितने दुनिया के सदगुण हैं तुम्हारे हृदय में वास करें सुन सुत सद सकल तव हृदय बसो हनुमंत सानुकूल कौशल प्रति रहो समेत अनंत

महाराज यहां तो शिलाघों की अनुकूलता का तो वर्ण कर दिया है किंतु तो अनंत भी तुम्हारे अनुकूल रहे और अनंत महाराज ये काला अवतार है लखनलाल जी ये किसी के अनुकूल रहते नहीं है दिल्ली लखनलाल जी भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे भगवती ने श्री हनुमंतलाल जी महाराज को समय आशीर्वाद दिया है हनुमंतलाल जी महाराज बड़ी गदगद है

माँ के चरणों में बारंबार यहाँ वंदन कर रहे हैं और वंदन करने के बाद एक बात जो महाराज हमारे यहाँ संतों ने कही है सच में जीवन में जब तक भक्ति न मिले तब तक जीवन में चाहे सब कुछ मिल जाए बेकार है संत प्रभर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगत हीन गुण सब सुख कैसे

दुनिया में जितने भक्त ही महाराज सुख है वो कैसे हैं लवण बिना बहु व्यंजन जैसे मैं कई बार समझता नहीं था पहले बचपन में जब संतों के आप भोजन करने के लिए बैठता था तो महाराज रोटी राम सब्जी राम तो बोलते ही थे नमक को राम रस बोलते थे बार बार कहते थे राम रस चले गए राम रस लो राम रस लो तो मेरे को समझ नहीं आता था कि नमक का नाम राम रस लो रखा

राम जी हमारे क्या ढंग के हैं मुझे लगता था बचपन में जो छोटा था तो लगता था किसी मिठाई का नाम राम रस रखना चाहिए हमारे राघव इतने मीठे किसी मिठाई का नाम राम रस रखना चाहिए ये नमक का नाम राम रस पता नहीं किसने रख दिया है किंतु तो जब ये पढ़ने को मिला लवण बिना कहो व्यंजन सुने तब लगा कि नहीं नमक की कितनी कीमत है भोजन चाहे कितना दिन बना हो

यदि उसमें लवन न हो नमक न हो तो भोजन का स्वाद गया वैसे ही जीवन में चाहे कितना महाराज आपके पास धन हो चाहे कितना वैभव हो चाहे कितनी प्रतिष्ठा हो चाहे कितने गुण हो यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो ये समझ लीजिए वैसा ही जीवन हो गया जैसे व्यंजनों में बिना नमक के होता है

अविरल भगत विशुद्ध तो स्तुति पुराण जो गाओ जय खोजत जोगी सुमुझ प्रभु प्रसाद सो पाओ ध्यान रखिएगा जो भगवान की विशुद्ध भक्ति है ये पुरुषार्थ से तो नहीं मिल सकती है कोई चाहे कितना साधन भजन करे अपने पुरुषार्थ से कोई चाहे कि अंत करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे

ये तो भगवान की कृपा से मिलेगा या किसी भागवत की कृपा से मिलेगा हमारे महाराजर्शी तो एक बात और भी कहते थे महाराष्ट्र कहते थे भगवान भी अपना प्रेम नहीं दे पाएंगे कहा भगवान अपना प्रेम को नहीं दे पाएंगे वो प्रेम के भिखारी स्वयं है भगवान स्वयं प्रेम के भिखारी है जो स्वयं प्रेम का भिखारी हो तुम्हें प्रेम कैसे देगा तो कहा प्रेम भगवान का मिलेगा क्रां से

बोले भाई प्रेम भगवान का यदि चाहिए तो किसी भागवत से मिलो किसी भक्त से मिलो जिसके जीवन में प्रेम भरा है वही प्रेम प्राप्त कर सकते सकता है दूसरा कोई व्यक्ति प्रेम दे सकता नहीं है तो ऐसा लगता है कि प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीजू की शरण में जाना पड़ेगा बिना शिव जी श्रीजू की कृपा की किशोरी जी की कृपा की किसी जीव के जीवन में भक्ति का आगमन होने वाला नहीं है

और यही कारण है कि सुनत प्रवर श्री तुलशीदास जी महाराज जी ने पत्रिका में प्रार्थना करते हैं कबहुख अम्ब अवसर पाए माँ कभी अवसर मिले इस दिन की भी कुछ कथा चला दीजिएगा कारण क्या है भक्ति विशुद्ध मिलेगी उसी को जिसे भगवती चाहेंगी तो मानव श्री हनुमंतलाल जी महाराज के जीवन में जो भक्ति मिली है या भगवती की कृपा से मिली है

तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुनिया में सब कुछ मिल जाए कवतावली रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तो दुनिया में सब कुछ मिल जाए काम सा रूप मिल जाए आपको काम से रूप प्रताप दिने दिनेश उ सोम से सील गणेशु आने महाराज गणेश के समान तुमको सम्मान मिल जाए हरिचंद सु साचे बड़े विधि से मगवा से मही प्रशेष

सुख से मुनि सारद से वक्ता चिरजीवन लोमस से लोमस से अधिकाने ऐसे बहे तो कहा तुलसी जो पै राधी और लोचन राम होना चाहते संसार का सब वैभव किसी जीव के जीवन में मिल जाए योग्यता सारदा से महाराज जैसी वाणी किसी को मिल जाए सुखदेव जैसा मुनि कोई बन जाए लोमस जैसा चिरजीवी कोई बन जाए

किंतु तो जब तक महाराज व राजीव लोचन को न जान सका राजू रोचन का प्रेम न प्राप्त कर सका उसके लिए जीवन में सब व्यर्थ है आज मानो इनको भगवती की कृपा से मां की कृपा से जब ये मिला है तो हमारे श्री हनुमतलाल जी महाराज आनंद में डूबे हुए हैं जब बहुत व्यक्ति प्रसन्न होता है तो बार बार वंदन करने लगता है तो बार बार पद प्रणाम कर रहे हैं

और हाथ जोड़ करके महाराज बोले कृतकृत्य हो गया मैं आपके अमोक इस आशीर्वाद से और उसके बाद महाराज जो कहा कि मैं होने के बाद जो मान प्रारंभ की वो बड़ी अनोखी है मान क्या की एकदम महाराज जो इतनी नशीली बात जहां चर्चा चल रही थी वो आज कहने के बाद कहते सुनऊ मां तुम्हें अतिशय भूखा तुरंत कहा कि माँ मैं बहुत भूखा हूं

किसी ने कहा भूखाईनी का अतिशय भूखा का अतिशय भूखा का अभिप्राय केवल पेट की भूख नहीं है अगर पेट की भूख होती तो केवल भूख होती इनको महाराज रावण के पास तक पहुंचने की भूख है अपने राघव की सुनाने की भूख है उनको और शिक्षा देने की भी भूख है इसलिए महाराज अतिशय भूखा शब्द का प्रयोग किया है

क्यों भूख लगाई बुरे लाग देख सुंदर फल रुखा ये जब हमने सुंदर फल देखे हैं इन फलों को देख करके हमको भूख लगाई तुशिला जी तो महाराज कहते हैं कि पाए उतायल परत है देख गांव की रूख तुलसी सही न जात है थाली पर की भूख बानो वैसे महाराज भूख कम हो जब सामने खाली आ जाती है जैसे लक्ष्य पर पहुंचने वाले हों

अब जहां का से अपना निवार पहुंचने वाले हों तो फिर लंबे लंबे कदम रखकर लगता है कितनी जल्दी पहुंच जाए तो वैसे ही यदि भोजन की थाली सामने आ जाए तो भूख ना भी लगी हो तो भूख लगाती है यहां तो पहले से भूख लगी है क्योंकि तो एकादशी को भी उन्होंने कुछ नहीं पाया द्वादशी को भी कुछ नहीं पाया जल भी नहीं पिया है श्री जी महाराज ने तो भूख लगी है

उन्होंने कहा मां मुझे भूख लगी है मानी जब कहा की मां को काट देख को देखकर सुंदर फुलों को देखकर भूख लगी है अभी देखिए नी वात्सल्य का जो खेल है आप चाहे भागवत में पढ़िए और चाहे रामायण में पढ़िए ये वात्सल्य के सामने ऐश्वर्य एकता नहीं है और इसका एक अपना रहस्य भी है अब देखिए इसके पहले की जो घटना घटी है

श्री हनुमत लाल जी ने अपने श्री विग्रह का दर्शन करा दिया है इतना विशाल शरीर श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने उनको दिखाया समर भयंकर कैसा विकराल रूप है किंतु उसके बाद भी मां ने इनको जो अपना बेटा मान लिया है तो मां को स्वरूप की स्मृति नहीं है अभी मां को तो अपने लाल की स्मृति है जो उन्होंने कहा फलों को देखकर भूख लगी है तो मां कहती हैं सुन सुत करें विभिन रखवाली

जिन फलों को देखकर तुम्हें भूख लगी है ना? इन फलों की रखवाली करने वाले हैं और कौन से रखवाली करने वाले लोग हैं परम सुभट रजनी चर भारी ये मारक परम सुभट है रजनी चरण साचर यह आपको सुनने को मिलेगा मरक भट्ट आए, सुभट आए, महाभट आए। ये सब सैनिकों की अलग अलग मारक विधाएं हैं कौन भट्ट है कौन सुभट है कौन महाभट्ट है कौन

इसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है माँ कहती हैं कि बड़े बड़े महाराज ये भट रक्षा करने वाले हैं श्री जी महाराज ने माँ की ओर निहार करके कहा माँ इनका भय मुझे बिल्कुल नहीं है जिन भट्टों के कारण आप भयभीत हो रही हो कि हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे तो इनका भय हमको बिल्कुल नहीं है तो माँ ने कहा इनका भय नहीं तो किसका भय है

बुरे भय इस बात का है कि कहीं आपको हमारी क्रिया से कहीं दुख न हो जाए सच में सेवक का परम कर्तव्य यह है कि अपने स्वामी के मनोनुकूल व्यापार करें अगर वह मनोनुकूल व्यापार नहीं कर पाता तो सेवक सेवक कहलाने लायक नहीं है तो मनोनुकूल व्यापार का अभिप्राय जो तुम सुख मानो मन माही

इसके अनुवाद में हमारे पूज संतों ने कई भाव रखे हैं इन्होंने कहा कि मा निश्चित है कि जो भट्ट बिखरे हैं जब मैं वहां खाने के लिए जाऊंगा तो ये निश्चित रूप से हमको रोकेंगे और ये जब रोकेंगे तो इनको भट्टों को हम भटाभट बट कर देंगे इन भट्टों को हम भटाभट बट कर देंगे कोई रहने वाला नहीं है और आपको जब ये सूचना मिलेगी कि इन भट्टों को भटाभट बट कर दिया

तो आपको तो कहीं पीड़ा ना हो जाए जगत जननी है ना ये जगत जननी है इनके नालायक बेटे भी मारे जाएं तो माँ को पीड़ा तो होती है ऐसा नहीं कि नालायक बेटा मारा जाए तो पीड़ा ना हो माँ तो मारा इन दुष्टों के दलन से भी दुखी तो हो जाती है कारण कि जगत जननी है तो उन्होंने कहा कि मैं इन बटों से नहीं लड़ता हूं बटों से मुझे बिल्कुल भय नहीं है

डर यदि लगता है तो कहीं आपके अंताकरण लगता है कहीं आपको पीड़ा पीड़ाना हो जाए जो तुम तो सुख मानो मनमाही अगर आप सुख मानो तो हमको इनसे कोई डर नहीं खाने में कोई चिंता नहीं है जो इतनी बात कहीं संत प्रवर्त जी महाराज कहते हैं देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ यहाँ जानकी शब्द का प्रयोग किया इनका एक अपना अपना शब्दों का अर्थ है ये जनक की राजी है

इन्होंने महाराज देखा कि इनके अंदर बुद्धि भी है बल भी है विवेक भी है और आ जाओ किंतु एक बात ध्यान रखना रघुपति चरण हृदय धरी तात तो मधुर फल खाओ ये जो मधुर मधुर आपको फल दिख रहे हैं इनको खाने के लिए एक शर्त है क्या शर्त है पहले अपने हृदय में महाराज रघुपति रघुपति चरण शब्द का प्रयोग किया है

हमारे एक संत लिखते हैं वैसे जहां भगवान के चरण शब्द का प्रयोग करते हैं वहां चरण के साथ कमल शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान के जहां अंगों का वर्णन किया जाता है नव लोचन कंज मुख कर कंज कन्य पद कंजारूणम सब जगह कंज शब्द का प्रयोग किया गया किंतु तो यहां पर रघुपति चरण कहा कमल नहीं कहा तो कहा तो कमल क्यों नहीं कहा

बोले भाई बात ये कर है अगर इनके हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान हो जाएंगे तो कमल बहुत कोमल है और कोमल हृदय जब चरण विराजमान होंगे तो श्रीमंत्री हनुमंतराज जी महाराज कठोर का काम कैसे करेंगे अभी तो यहाँ कठोर का काम करना है तो केवल चरण शब्द का प्रयोग किया मानो हृदय में अपने श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों की स्थापना कर दो

और चरणों की स्थापना करके इन मधुर फलों को खाओ हमारे वैष्णवजन कहते थे कि हमारा बिना तुलसी दल पधराए हुए प्रसाद न पाओ अगर ध्यान देने लायक बात ये है अगर हम प्रसाद पाने में तुलसी दल डालना प्रारंभ कर दें अर्थात ठाकुर को भोग लगा करके ही पाना प्रारंभ कर दे तो जितने विजाति तत्व तो है वो उससे हम छूट जाएंगे कि छूट जाएंगे अपने आप अभी हमारे एक

कथा सुन रहे थे सुपताल में उन्होंने सज्जन ने कहा कि महाराज जी अभी मैं चौरासी तो कोष की यात्रा में गया था वहां पर हमसे संकल्प करा लिया गया कि गाय के दूध से ही बने हुए पदार्थ खाओ अब तो दुनिया की जितनी मिठाइयां हैं सब अपने आप छूट गई उनको हमने प्रसाद दिया तो प्रसाद दिया बोले महाराज ये तो हम खा नहीं सकते अम्बरज में संकल्प करके आए हैं

कि गाय के दूध से बने हुए पदार्थ खाएंगे ये पता नहीं कहाँ से बनकर आए हैं ये सब मिठाई हमसे छूट गई सब जगह का भोजन छूट गया सच कहते है थोड़े से नियम हमारे जीवन में आ जाएं यदि हम ठाकुर जी को महाराज प्रसाद लगा करके ही प्रसाद पाए तो जितने दूसरे पदार्थ हैं अपने आप उनसे हम बच जाएंगे क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रसाद हम लगा सकेंगे जो महाराज लगाने लायक छुटो हुई प्रसाद है

तो कहा कि जो मधुर मधुर तुमको फल दिख रहे हैं तो हृदय में ठाकुर जी को पदरा करके और उनको भोग लगा करके ही पाओ हमको तुम्हारे जी संत ने ऐसी करुणा करके ऐसी उनकी कृपा है जब उनको पता चला कि मैं विदेश बहुत जाता हूं तो उन्होंने पहले तो हमको समझाया और समझा करके बोले कि तुम विदेश मच जाओ हमने कहा महाराजी पहले की विदा छोड़ दीजिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है

हम समझाने लगे कि जो समस्याए वो है वो भारत में है तो जान गए की बावरा मानेगा तो है नहीं उन्होंने ऐसी करुणा की और उनको तालीग्राम देकर के बोले बिना सालिग्राम के कहीं मत जाना बिना सालिग्राम के कहीं मत जाना तो हमने कहा ठीक है महाराजी शालिग्राम लेकर के जाएंगे तो सब जगह शालिग्राम भगवान साथ में रहते हैं तो मैं देखता हूँ उससे बड़ा बल रहता है

कहीं भी हो प्लेन में हो बाहर भी हो अभी तो मैं सोच रहा था कि ठाकुर जी अगर कहीं बाहर गड़बड़ हो गया और शरीर वहीं छूट गया तो क्या होगा लवनिका शालिग्राम जी तो साथ में है अपने शालिग्राम जी साथ में है तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा तो मानो भगवान का जो चिंतन हमारे चित्त में बना रहे ये काम बन गया सूत्र दे दिया गया कि संसार के फलों को खाने का भी आपके चित्त में मन है

तो बस ध्यान यही रखो कि कौन से फल ठाकुर जी को भोग लगा कर पाए जा सकते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाकर फल पाए जा सकते हैं उन्हीं को पाएं और इस प्रकार से महाराज माँ का आशीर्वाद लेकर के चले उर बैठे बागा फल खाए सु करो तो हमारे महात्मा तो कहते इसमें वर्णसी वाल्मीकि जी महाराज ने भी यही किया है की कि पहले तो माँ को प्रणाम करके धीरे से छोटे बन करके ही गए

बड़े बनकर हनुमान जी नहीं गए क्योंकि तो बड़े बन के जाते तो पहरेदार देख लेते और पहलेदार देख लेते तो पहले झगड़ा होता बाद में प्रसाद पाने को मिलता न मिलता तो पहले कहा प्रसाद पालो दो दिन से भूख लगी है और प्रसाद पाने के बाद जो और काम करना है उसको करना होगा तो पहले छोटे बनकर के गए थे और फल खाए थे फल इन्होंने महाराज खा लिया और खाने के बाद

वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया जो वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किया कारण वृक्षों को क्यों रोक तोड़ा कारण क्या है नारायण बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में भी और अध्यात्म रामायण में दोनों में वर्णन है कि रावण को सु बगीचे से अपने मेघनाद से ज्यादा प्रेम था जितना वो अपने बेटे से प्रेम करता है

उतने से ज्यादा वर्ष बगीचे से प्रेम करता है कई लोगों को जड़ पदार्थों से बड़ा प्रेम होता है ये सुस्व भाव संसार में मोह रखने वाले लोगों को जड़ पदार्थों से तो प्रेम होता है चैतन्य से तो उनका प्रेम हो नहीं सकता बाबरे लोगों का तो हमारा इस बगीचे से उसको बहुत प्रेम था तो बगीचे से प्रेम होने के कारण ये नीति है शास्त्र की नीति है कि जब दुश्मन दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है

तो दुश्मन को पीड़ा देने के लिए दुश्मन के प्रिय पदार्थों को तोड़ता है प्रिय पदार्थों को निष्ठ भ्रष्ट करता है तो श्री हेमंतराज जी ने कहा कि इसने हमारी मां का दिल दुखाया है तो यदि इसने हमारी मां का दिल दुखाया है तो मैं इसका दिल दुखाऊंगा और दूसरी बात ये भी है कहा कि ये फल जो यहाँ लगे हुए स्वर्ग से मारा नंदन बन से ज्यादा इसकी आबादी

इसका ये जो अशोक वन है ये नंदन वन से ज्यादा इसकी शोभा थी तो श्री हनुमतराय जी महाराज ने फल खा करके और जो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकना प्रारंभ किया डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकना प्रारंभ किया तो रहे तहा बहु भट्ट रखवारे, वहाँ बहुत भट्ट रखवारी में लगे हुए थे वैसे तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि इस बगीचे की रखवाली करने में

बाट नहीं थे पहले केवल स्त्रियां ही यहां सुरक्षा में लगी हुई थी ऐसा लगता है स्त्रियों की सेना रही होगी और वही सुरक्षा में लगी हुई थी तो जब इन्होंने देखा महाराज कि रूप से उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहा है बनर तो जाकर के उनको महाराज सूचना दी तो पहले किरातों की सेना भेजी उसने और वो भी अस्सी थी वाल्मीकि रामायण के आधार पर

संख्या भी अस्सी हजार थी सेना की और जब युद्ध करने के लिए आए तो श्री हेमंत लाल जी महाराज ने उनको भी दंडित किया अब यहां कहते हैं जो भट्ट थे उनको मारा जब करके मना करने लगे कछ मारे कछ जा पुकारे किसी को तो महाराज मार दिया और मार करके किसी को छोड़ भी दिया अब जब छोड़ा तो जाकर के पुकारना प्रारंभ कर दिया रहा उनके यहां नाथ एक आवा कपि भारी

अरे नाथ एक ऐसा विशाल बंदर आया है जिसमें आप शोक वाटिका को उजाड़ दिया है और खाए उस पल और बिटक उपाने कुछ फलों को तो खा लिया उसने वृक्षों को काट कर फेंक दिया है और रक्षक मर्द मर्द नहीं डाले महाराज ने मसल मसल करके मानो रक्षकों को डालकर डाल दिया है जिस जब ये महाराज सुना तो सुनी रावण पठे भट

अनेक अनेक प्रकार के भट्टों को महाराज भेजा रावण ने और जो श्री हनुमत अच्छा देखिए पहले जब श्री हनुमंतलाल जी महाराज इनको मार रहे हैं भट्टों को तो हनुमंत लाल जी महाराज ने कुछ कहा नहीं है कुछ बोले भी नहीं है दोबारा जब भट्ट आए इन भट्टों को देखकर श्री हनुमतलाल जी महाराज ने गर्जना की तीन ही देख गरज हनुमाना

श्री हनुमत जी महाराज ने जब गर्जना की तो जाने कितने भट्ट तो गर्जना से ही डर गए बेचारे हमारे एक महात्मा तो कहते थे हनुमंतलाल जी महाराज ने ऐसी गर्जना की कि भट्टों के हाथ फेल हो गए ऐसी गर्जना थी महाराज श्री हनुमतलाल जी महाराज की और जो बचे श्री हनुमतलाल जी महाराज के पास जो आए तुम तो रजनीचरों को देखकर कपि ने उनका भी संहार कर दिया थोड़े महाराज गए पुकारत कछु अध मारे

जो अदमरे बचे हुए थे कुछ वो जाकर के पुकार कर को सूचना दी और जब सूचना दी कि माजो ऐसा बंदर आया है तो रावण ने अपने पुत्र को भेज दिया अक्ष कुमार को वाल्मीकि रामायण में तो ये वर्णन है पहले भट्ट आए थे जब वो मारे गए तो इनके मंत्रियों के जो बालक थे उनको भेजा गया जब मंत्रियों के बालक आए उनको भी श्री हनुमत लाल जी महाराज ने ऊपर पहुंचा

अब तो सोचा है कि मंत्रियों के बालक के बाद अब हमारे बालकों का नंबर है तो अपने बालक अक्ष कुमार को भेजा नाम तो इसका अक्ष कुमार है जिसका कभी क्षय न हो किंतु श्री हनुमतलाल जी महाराज के पास आपास आते आते क्या हुआ उसका अभी आप सुनेंगे चला संगल सुभट अपारा ये जब आया तो अकेला नहीं आया अक्ष कुमार हजारों लाखों सैनिकों को सुभटों को लेकर के आया

और जब श्री हनुमत लाल जी महाराज ने देखा क्यूआ तो आवत देख गई देखी की महान धुनी गरजा एक वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके महाराज इन्होंने महान गर्जना की और जब गर्जना की तो गर्जना सुनकर की बहुत तो भाग गए और उसके बाद जो बचे तो कछु मारे से, कछु मर्द सी कछ मिले सीधर धूर

हमारे संत प्रवर्षी तुलसीदारी महाराज कैसे किसी को तो मुक्केश मार दिया और किसी को हाथ से पकड़कर मसल दिया और किसी को महाराज मसला ही नहीं मर्जसी मानी मसल दिया जैसे आप लोग केले को मसल दो पकड़ करके उसकी महाराज हड्डियां भी पता नहीं चली कहा गई हनुमान जी महाराज के हाथ में जो आया और कई लोगों को तो ऐसा फूस से पट, पटक पटक करके महाराज की धूल में मिला दरी धूल धूल में मिला दिया

कछपुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर फिर ये महाराज बानर भागे जो महाराज इनके सेवक थे भागे और जब भाग करके सैनिक गए दे। आप देखिएगा जितनी बार ये सैनिक भाग भाग कर गए कपी शब्द का प्रयोग किया है अब ये जो भाग कर सैनिक गए हैं इन्हों जाकर पुकारा कि प्रभु मरकट बलभूर इसका भी अनुय संतो ने अलग अलग ढंग से किया है कछपुंज जाए पुकारे प्रभु

संबोधन में ले लिया प्रभु आपके रहते हुए आप समर्थ के रहते हुए हमारी ये दशा हो रही है कहीं कहते नहीं ऐसा मरकट आया है बड़ा सामर्थ वाला है बड़ा प्रभु है बड़ा समर्थ महाराज बल सा है अब कपी शब्द का प्रयोग नहीं किया मरकट शब्द का प्रयोग किया संतों का भी चिंतन बड़ा रसीला है एक हमारे संत कहते मरकट शब्द का क्यों प्रयोग किया बोले बात यह है

कि हनुमान जी महाराज मारते भी थे काटते भी थे मरकट माने जो मारे और काटे दोनों काम करे तो कहा ऐसा बंदर आया है कि मारता भी है और काटता भी है इसे मरकट शब्द का प्रयोग किया और जो महाराज ये सुना उसने सुन सुत बदलन बदलंकेश ऋषाना पठेस मेघनाद बढ़वाना ये सुनकर के महाराज बड़ा क्रोध में आ गया ऋषि आ गया और मेघनाद को भेजा है

और मेघनाद जब सेना लेकर के चलने लगा तो उसने कहा सुनो सुनो सुनो उसको मारना मत उसको बांध करके लेके आना वैसे आप यदि पढ़ेंगे में इसको में मोह दस मौल अहंकार मोह नाम दस का है और उसका जो महाराज कुंभकरण है तदभात अहंकार और ये जो मेघनाद है

मेघनाथ काम का स्वरूप है मोह सदगुणों को खाता है इसलिए रावण जब युद्ध करता है तो खा मारे मोह क्या करता है व्यक्ति के जीवन में मोह जब भी आता है तो, तो सद्गुणों को बाधित कर देता है धूमिल कर देता है और अहंकार सद्गुणों को खाता है अहंकार जीवन में आ जाएंगे तो जितने सदगुण है सबको खा जाएगा तो आप देखेंगे कि मेघनाथ जो तो है वो बाढ़ता है काम का प्रतीक का है

काम जहां हमारे जीवन में आता है वहां बंधन करता है ये मेघनाद के जो लड़ने का ढंग है अलग अलग रावण का लड़, लड़ने का ढंग अलग है और कुंभकर्ण का ढंग अलग है कुंभकर्ण खाने का काम करता है तो अहंकार का प्रतीक होने के कारण हमारे जीवन में जब भी अहंकार आएगा तो सदगुणों को खा जाएगा और काम जब जीवन में आता है तो बांधने का काम करता है आप देखेंगे इसने लखनलाल जी को भी बांधा है

इसने राम जी को भी बांधा है इसने हनुमतलाल जी महाराज को भी बांधा है आप जरा विचार कीजिए जो बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमत लाल जी महाराज हैं उनको भी काम बांध सकता है कि तो ज्यादा देर तक प्रभावी नहीं रह पाता है तो मेघनाथ जब जाने लगा ही काम का स्वरूप है बड़ा बलशाली है इनको देख करके उसने राम ने कहा कि बेटा एक बात कहें उसको मारना मत अच्छा इसकी नीति थी

मारना क्यों नहीं कारण क्या है अगर मार दिया जाएगा दुश्मन तो ये कहाँ से आया है कौन है इसका क्या उद्देश्य था कुछ पता नहीं चलेगा इसकी सारी योजनाएं पता नहीं चलेगी पहले इसको पकड़ करके किसने भेजा है कौन है कहाँ से आया है इसको इसलिए आप देखेंगे नीति में दुश्मन को तो तब मारा जाता है जब उसको पकड़ने का सामर्थ्य नहीं होता है

जब हम पकड़ नहीं पाते तब दुश्मन का वध करते हैं पकड़ने के सामर्थ्य में है तो महाराज मारा नहीं जाता उसको पकड़ लिया जाता है इन्होंने कहा इसको बांध देना क्योंकि देखूंगा ये कभी कहा से आया हुआ है महाराज जब से इसको बरदान मिला था कि मनुष्य को और बानर को छोड़कर कोई तुम्हें मार न सके तब तक ये आपको कहे बंदरों से बड़ा भयभीत था बंदरों से

और सबसे ज्यादा मनुष्यों से ज्यादा बंदरों से भयभीत था बंदर कहीं भी जितते थे तो डर जाता था कहीं हमारा ये काल तो नहीं बनेगा और जो मारा चला चला इंद्रजित अतुलित जोधा और बंद उपजा क्रोधा देखो हमारे श्याम सुंदर अपने हमारे श्री हनुमत लाल जी हमारा अतुलित बल धामम हेम शैला बदे हम और ये भी अतुलित बलशाली है इसके भी बल की तुलना नहीं की जा सकती है

और ये इंद्र जीत है हमारे संत ने बड़ा मधुर यहाँ चिंतन प्रयुक्त किया है कि इंद्र ने श्री हनुमत जी महाराज को हनुमत लाल बनाया क्योंकि उन्होंने वज्र का प्रहार किया था और जो बज्र का प्रहार करके जिन्होंने मूर्छित कर दिया था हनुमान जी महाराज को और ये इंद्र जीत है अ प्राय क्या उससे भी ज्यादा बलशाली है इंद्र से भी ज्यादा बलशाली क्योंकि इंद्र को जीत चुका है

और अकेला नहीं आया देखा मारा कपि देखा दारुण भटरावा, ये दारुण भट मारा गाया हुआ है सैनिकों को, को लेकर के अब श्री हनुमत लाल जी महाराज हमारे कटकटाई गरजा और धावा आपने पहले देखा पहले भट्टों को जब मारा तो गर्जना नहीं की दोबारा गर्जना की और अब ये हमारे श्री हनुमत लाल जी महाराज दांत भी, भी किटकिटाते हैं गरजते भी है और दौड़ते भी है

ये तीन काम कर रहे हैं दांत के किटा करके गर्जना करके दौड़े और दौड़ करके विशाल वृक्ष को उखाड़ा और उखाड़ करके महाराज ऐसा प्रहार किया ऐसा प्रहार किया विरथ की न लंग सुकुमारा ऐसा प्रहार किया की से नीचे गिरना पड़ा उसको रथ ही तोड़ दिया श्री हनुमतलाल जी महाराज ने और सच में आप समझेंगे कि रथ है क्या

उत्तर कारण से पता चलेगा धर्म जिसके पास नहीं है धर्म तो रथ के कौन कौन से पहिए हैं इसके पास तो महाराज ये रथ अधर्म का रथ लेकर आया था और जब श्री हनुमतलाल जी महाराज इसने प्रकार किए रहे महाभट्टा के संगा जो उसके साथ बड़े बड़े महाभट्ट थे उनको महाराज श्री हनुमतलाल जी महाराज ने पकड़ पकड़ करके कविताबली रामायण में तो वर्णन है की श्री हनुमतलाल जी महाराज ऐसा युद्ध करते हैं

रथ को उठा कर रथ से टकरा देते हैं हाथी को उठा के हाथी से टकरा देते हैं घोड़ो को उठा के घोड़ो से टकरा देते हैं एक दूसरे ही एक दूसरे के काल बन जाते हैं रथ को उठाया दो रथों को उठाया और उठा के आपस में टकरा दिया इस प्रकार से हमारा लिए युद्ध होने लगा इन्हें निपाताई संगा फिर जुगन मानो गजराजा आज ऐसा लगता है

कि दो हाथी लड़ रहे हैं गजराज लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से जब महाराज युद्ध चल रहा था श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने ऐसे मुक्के का प्रहार किया मुठका मार चढ़ा तर जाय ऐसा मुक्का मारा और मुक्का मार करके जो देखा वो मूर्छित हो गया तो जाकर एक वृक्ष में चढ़ गए और जब वृक्ष में चढ़ गए देखे इसको मूर्छा आ गई और जब इसकी मूर्छा टूटी उठी बहोर की निष

जीतने जाय प्रभंजन जाया उठ करके इसने बहुत प्रकार की माया की और माया करके जब देख लिया इसने कि श्री हनुमत जी महाराज को हम जीत नहीं पाएंगे तो इसने ब्रह्मास्त्र का महाराज प्रयोग किया है और जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो श्री हनुमंत जी महाराज ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है मैंने निवेदन किया इस कांड की सबसे बड़ी विलक्षणता यही है

जीवन की सुंदरता ये है कि पहले ये विचार करते हैं और विचार के बाद ही कार्य करते हैं ब्रह्मास्त्र को आता हुआ जब श्री हनुमत जी महाराज देखते हैं तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मस्त्र साधा कपिमन कीन विचार इसने जो ब्रह्मास्त्र लिया तो श्री हनुमतलाल जी महाराज ने विचार किया क्या करूं अगर इसको मैं नहीं मानता वैसे तो ये अस्त्र शस्त्र श्री हनुमत जी महाराज का कुछ कर नहीं सकते

कि तो श्री हनुमंतराज जी महाराज को लगा कि यदि मैं इसको नहीं मानता हूं तो ब्रह्मा जी महाराज का भी अपमान होगा और ब्रह्मास्त्र का भी अपमान होगा तो दोनों का अपमान न हो इसलिए इन्होंने क्या किया महाराज उसको स्वीकार कर लिया के तु तो कैसी युक्ति है श्री हनुमंतराज जी महाराज की आपको क्या कहें ब्रह्मवान कप कहूते ही माना यह ब्रह्मांत जब हमारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया

हमारे संत कहते थे कि ब्रह्मास्त्र लगा तो अब हमारा सचमुच के तो लगा नहीं है केवल उन्होंने कृपा करके उसको स्वीकार किया है तो कृपा करके स्वीकार करके देखा कि किधर सेना ज्यादा है तो कहा आप तो बंद गए तो क्या करोगे बोले जिधर सेना ज्यादा उधर गिरेंगे तो जितने हमारे नीचे आ जाएंगे वो मर जाएंगे आपको बताया ऐसा युद्ध किया है परत्यु कटक संघारा

मानो इतना विशाल शरीर था ये गिरे भी तब भी कटका का किया जब तक लड़े तब तक संघार और गिरे तब तक तो तब भी संघार और जो महाराज गिरे उसने देखा कि मूर्छित तो हो गए हैं तो पास में बांध लिया हमारे महात्मा कहते हैं ब्रह्मास्त्र के मारने के, के बाद अब और पास में बांधने की क्या जरूरत थी तो कहा बात ये डर रहे थे ये सब पता नहीं

हमको तो एक संत सुना रहे मैं तो गदगद हो गया उनको बड़ी रसीली सुनाते राम कथा मैं सुन रहा था उनकी तो उन्होंने सुनाया कि महाराज ये गिर गए थे तब भी कोई सिंह के पास नहीं जा रहा था मेघनाथ कहते दाओ ना उसके पास में बोले पता नहीं फिर जग न जाए और महाराज जगन जाए तो कहा कि जगता नहीं तब भी महाराज ऐसा युद्ध करते थे श्री हनुमतराय जी ये बैठे हूँ दूसरे तरफ मुंह करके

और पीछे से सेना आ जाए तो बिना देखे इनकी पूछ ही काम कर देती थी पूछ में लपेट लपेट कर पटकना प्रारंभ कर देते थे तो कहा कि मारा जिसके पूछ में आंखें लगी है वो मार देती है तो ये पता नहीं अगर जग गया तो गड़बड़ हो जाएगा तो कोई पास में जाना नहीं चाहता था इनके कोई समीप नहीं जाना चाहता था नुस्का तो क्या किया जाए कोई जाना नहीं चाह रहा है इसलिए नाथ पास में बांध दिया

और जो नाग पास में बांधा तो लगता है ये जैसे हमारे श्री गुरु महाराज को मोह हो गया था रागों को बना हुआ देख करके वैसे माँ के चिंतन में भी कुछ न कुछ बात आई भवानी की कि कैसे महाराज बंध गए तो भगवान शंकर ने कहा दास नाम जब सुन भवानी अरि भवानी जिनका नाम लेकर ये संत लोग बहुबंधन काट देते हैं संसार के बंधन कार्ड देते हैं

ज्ञानी लोग उनके दूत को कौन मान सकता है ताश दूत की बलकर आवा उसको कौन वो तुम्हार तो तुम्हारा केवल प्रभु कार्य लगी कपिए बनावा। वह तो प्रभु कार्य करने के लिए अपने को बंधन में स्वीकार किया है प्रभु कार्य करने का ही प्राय श्री जी महाराज जाने यही माध्यम है रावण तक पहुंचने का क्योंकि ऐसे जाते तो सेना जाने नहीं देती का यही माध्यम है रावण तक पहुंचने का

इसलिए प्रभु कार्य करने के लिए उन्होंने अपने को बंधन स्वीकार किया लिया कभी बंधन सुन निश्चय धाए कौतुक लाग सभा, सभा आए जो महाराज बंधन बन गया तो सब सब सैनिक दौड़ दौड़ कर आने लगे राक्षण बोले अब क्यों आने लगे पहले क्यों नहीं आ रहे बोले पहले डर रहे थे अब बंधन में बन गए हैं तो कहते अब तो भाग पाएगा नहीं मार पाएगा नहीं एक हमारी महात्मा जो तो कहते थे महाराज इनकी पूछ को लपेट कर बांध दिया था

क्योंकि तो सबसे ज्यादा इनको यदि किसी से गए था तो श्री हनुमान जी महाराज की पूछ से था तो कहा पूछ को लपेट करके भी बांध दिया था कौतुक देखने के लिए सभा में सभावे आ गए कई नजारे अच प्रभुताई महाराज इन्होंने जाकर के वहां दसमुख की सभा देखी वहां की कैसी महाराज प्रभुता है कर जोरे सुर दशिप विनीता भ्रकुट मिलोकत सकल सविता

महाराज जिस समय श्री हनुमतलाल जी महाराज गए तो रावण की सभा में देखा कि सब बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा काल सब भयभीत होकर के महाराज इनकी ओर देख रहे हैं रावण से सब डर रहे हैं देख प्रताप न कपि मन शंका हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसी अनोखी बात कही दी और सच में भागवत की पहचान है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं

जिस समय उस सभा में गए जिसमें बड़े बड़े दिगपाल भी रावण से भयभीत थे जहाँ काल भयभीत हो सूर्यचंद्र भयभीत हो दिगपाल भयभीत हो और वहाँ श्री हनुमतलाल जी महाराज गए तो कुछ मन में शंका ही नहीं है कोई डर ही नहीं उनको क्यों डर नहीं है बोले जिम अहिगन गणु असंका अरे चाहे कितने सर्प हो

उन सर्फों के बीच में यदि गरु जी महाराज पहुंच जाएंगे तो डरेंगे थोड़ी क्योंकि गरु जी के तो उस आर ही है सर्फ जिस समय महाराज उन्होंने देखा कपी विलोक महाराज जिस समय कभी विलोक दशानंदा कई दुर्वाद सुत सूरत की न पुण्य उपजा हृदय विशाल तो शिवराज जी महाराज की कैसी विलक्षणता है जहा जहां, जहां दुर्वार शब्द का प्रयोग किया है

तो क्या गाली दी है ये श्री तुलसीदास जी महाराज नहीं सुनाते हैं आप सुनेंगे जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को जो मंत्री सुमंत्र जी लेने के लिए गए थे वापस करने के लिए राघव आए नहीं मां भी लौटकर आई नहीं लखन ने कुछ दुर्वाद कहे थे लखन ने दुर्वाद कहे के तो तुलसीद जी महाराज ने नहीं बताया क्या दुर्वाद कहे आज मैं देख रहा था जगह दुर्वाद की चर्चा की है

केवल इतना ही कि आपकी दुर्वार दे दिया गाली दे दी कारण क्या है अब उस गाली को अपने मुख से सुनाकर अपना मुख गंदा क्यों तो किया जाए जो उसने गाली दी है उसको मारा जगह वो गाली को हम सुनाएंगे तो अपना मुख गंदा तो होगा ही इसलिए दुर्वार शब्द का ही प्रयोग कर दिया और बहुत हंसा कौन हंसा बोले दसाना जिसके दस मुख लगता है दसो मुख से हसा होगा

पहले तो हंस रहा था और हंसते हंसते अकस्मात श्री हनुमत महाराज को देख करके उसको अपने अक्षय कुमार की मरण की स्मृति आ गई और जो मरण की स्मृति आई शुद्ध सुध सुरत की हंसते हंसते एक जो स्मृति आ गई इसको करे इसने हमारे बालक का वध कर दिया है हृदय में बहुत विषाद हुआ और विषाद आते ही महाराज दहाड़ कर बोल पड़ा लंकेश और कूदता है

लंकेश की तुम कौन बानर हो कहा से आए हो किसके बल पर तुमने हमारे सैनिकों का वध किया है लगता है तुमने हमारे हमारी चर्चा सुनी नहीं कानों से अगर हमारी चर्चा तुमने कानों से सुनी होती तो हमारी सभा में ऐसे निशंक होकर के नहीं खड़े होते किस अपराध के कारण तुमने इनको मारा है क्यों दंड दिया है

जो महाराज इन्होंने पूछा पूछा इसने था सबसे पहले कैलंकेश लंकेश तय की शा अधिकतर यदि कोई पूछे तुम कौन हो कहा के बंदर हो तो व्यक्ति अपना परिचय बताना प्रारंभ करेगा और श्री हनुमतलाल जी महाराज की विशेषता यही है जब श्री हनुमतलाल जी महाराज से कोई इनका परिचय पूछता है तो पहले अपने राघव का परिचय बताते हैं और उसके बाद अपना संबंध बता देते हैं

आप यहां देखेंगे ये विलक्षणता और सच में स्वामी का गोत्र हो है गाम को गोत्र गोत्र सच में स्वामी का ही गोत्र अपना गोत्र है और हमको लगता है शायद वर्मी इसीलिए ये हमारे पूज्य संतजन जितने यहां बैठे हुए हैं इनका जन्म तो अनेक अनेक गोत्रों में हुआ कोई किसी गोत्र में उत्पन्न हुआ किसी के कोई माँ किसी की कोई पिता हुए

किंतु जब इन्होंने भगवान के गोर बढ़ना प्रारंभ कर दिया तो सभी हमारे वरिष्ठों का एक ही गोत्र हो गया अच्छो तो सर ठाकुर जी के ही गोत्र के हो गए कोई दूसरे गोत्र का अब नहीं रहा और यदि परिचय दिया जाए हम लोगों के साथ तो बड़ा विलक्षण खेल है हम लोगों के साथ विलक्षण खेल क्या है तो हमको तो ये बात पता नहीं थी पता होती तो ये काम हम नहीं करते पता क्या कि जैसे हम लोगों के जो पासपोर्ट बनते हैं

तो पासपोर्ट में पिता की जगह नाम हमारे गुरुजी का है पिता की जगह क्योंकि पासपोर्ट आदि में भारत में गुरु का स्थान कहीं नहीं है गुरु का स्थान और हम लोगों के साथ अब पिता का नाम जुड़ता नहीं है तो मैं कई बार पढ़ता हूं मां की जगह तो मेरी मां का नाम है और पिता की जगह गुरुदेव का नाम है तो मैं कई बार सोचता हूं कि दोबारा नंबर लगेगा तो नाम माँ का भी कटवा देंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है

महाराज तो क्योंकि समय जब फार्म भरा था तब हमको बोध नहीं था तो लिखते चले गए अब जो संबंध है हम लोगों का वो तो घर का संबंध नहीं चलता है सारे संबंध चलते हैं अब ठाकुर जी के संबंध के जितने संबंध है सब सारे संबंध ठाकुर जी के चलते हैं और भक्त की यही पहचान भी यही है जो महाराज उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो तो श्री हनुमतलाल जी महाराज ने अपना परिचय नीट दिया

महाराज कहते हैं सुन रामन ब्रह्मांड निकाया पाई जाकर माया ये से मारा जिसके बल को पाकर माया इस ब्रह्मांड की रचना करती है जाके जिसके बल से के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर ये संसार का सृजन पालन संहार करते हैं यहाँ दस शब्द का संबोधन करके कहते हैं जिसके बल को धारण करके सर हमारा ये

शेष भगवान अपने फण पर इस जगत को धारण करते हैं, जिनको हमारा दर ही विविध देहता वही हमारा देवताओं के कल्याण के लिए अनेकानेक प्रकार के शरीर धारण करके विविध प्रकार के शरीर धारण कर प्रकट हो जाते हैं, और किस लिए प्रकट होते बोले तुमसे से सठन सिखावन दाता श्री हनुमत लाल जी महाराज को तो सट शब्द करके प्रयोग किया था तो श्री हनुमत लाल जी महाराज सोचे और सठे साक्षम समाचार

अगर इसके साथ साधुता का व्यवहार करेंगे तो ये हमको हमारा कमजोर समझेगा और सचमुच में ऐसा होता भी यह दुष्टों के सामने अगर आप साधुता का व्यवहार समझो तो वो कायरता समझते हैं अगर दुष्ट के साथ तुम्हारा कुछ बात करें तो श्री हनुमतलाल जी महाराज ने कहा तुम्हारे जैसे शठो को सिखावन देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं तुम जैसे लोगों को दंड देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और एक बात कहूँ

क्या भूल गए उनको खर दूषण त्रिषणा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली जिन्होंने खर को दूषण को त्रिषणा को बाली को जिनके बल की माया चर्चा नहीं की अतुलित बलशाली थे सभी इन अतुलित बलशालियों का जिन्होंने बध कर दिया है अरे जिनके लवन बल मात्र से तुम बल पाकर सराचार्य जगत में राज्य कर रहे हो उन्हीं का मैं दूत हूँ

स दूत में जाकर ही हरि आनु प्रिय नार अब परिचय देते मैं उनका दूत हूं जिनकी नारी का अपहरण करके तुम लेकर तो के आ गए हो महाराज अपना परिचय तो केवल दूत के रूप में थोड़े से स्थान पर दे दिया सारा परिचय शिरागवेन्द्र सरकार का दिया है और जब ये परिचय महाराज को दिया सुनते हुए जानते नहीं हो तुम अगर तुम्हारा परिचय हमारा परिचय पा गये हो

अगर राम को पहचानते नो तो और थोड़ी पहचान बता दूं। क्या पहचान बता दें बोले जानते नहीं हो तो तुम्हें और याद दिला दे उनकी प्रभुता का जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई अभी जो तुम अपनी प्रभुता का वर्णन यहां कर रहे थे हमारा ये बल हमारा ये बल हमारा ये बल मैं निवेदन करूं शास्त्र में अपने गुणों की चर्चा करना ही अपराध है

अपनी चर्चा करना अपने मौत के बराबर है अपनी प्रशंसा अपने मुख से की जाए तो मृत्यु का वर्ण करने के बराबर है सारे पुण्यों का अक्षर अच्छा करने के बराबर है इन्होंने कहा अब हम तुम्हारी और बात बता देते हैं वैसे हमारे संतों ने बड़ी अनोखी बात की हमारे तुलशीदास जी महाराज तो परम भागवत है ना तुलशीदास जी महाराज जैसे मर्यादा से वर्ण करते हैं ये सभा में बैठे हुए

बड़े बड़े मंत्री हैं सभा में और सभा सद लोग हैं तो श्री हनुमत लाल जी महाराज ने केवल सांकेतिक भाषा में ही इसकी परिचय धारा बता दी ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया वाल्मीकि जी महाराज ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने महाराज केवल संकेत में कहा सहस बान परी लड़ाई सहसार्जों से तुम्हारी कभी लड़ाई हुई थी समर बाल सन करवा

तुम वाली के साथ युद्ध किए थे तुमको कितना यश मिला था इस प्रकार से हमारा लिए व्यंग भरे वचन थे वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि सहस्रार्जुन नरवरा के तट में महाराज रह की आराधना कर रहा था और उसकी हजार ये भी, भी रावण भी वहां आराधना कर रहा था नर्मदा के तट पर हमारे आज भी मारा नर्मदा के तट पर जो हमारे पुरुष जन जाते हैं

बड़े बड़े संतों ने वह आराधना किए ब्रह्मा का आराधना स्थान अलग है इंद्र का आराधना स्थान अलग है जहां जहां क्योंकि तो नर्मदा की भूमि तब की भूमि है हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे नर्मदा का तट तपस्या का तट यमुना का तट भक्ति का तट गंगा का तट ज्ञान का तट सबका अलग अलग खेल है तुम्हारा तो जो वहां यमुना में अपने नर्मदा में आराधना कर रहा था

इसके सेवक ने लाकर के बड़े पुष्प इकट्ठे किए थे भगवान शंकर की पूजा के लिए आराधना के लिए इतने में महाराज सहसा सार, अर्जुन ने क्या किया बड़ी बड़ी बुझाएं हजार बुझाएं हैं महाराज इसने आकर के नर्मदा में क्रीड़ा करते करते नर्मदा का जल ही रोक दिया और जब नर्मदा का महेश्वटी नगरी का राजा था नर्मदा का जल रोक दिया उसकी वजह से जल भरने लगा तो बाढ़ आ गई

उसके सारे पुष्प बह गए सेवक बहने लगे तो होकर तो होकरण ने कहा कौन है और युद्ध किया तो तुम्हारा तो युद्ध में परास्त हो गया और युद्ध में जब परास्त हो गया तो उसको बांध दिया गया मान हुआ स्मरण है कि तुम कितने बड़े बड़शाली हो मुझे पता है और इतना ही दूसरा उदाहरण और दे दिया समर बाल शंकर जस पावा के साथ युद्ध किया था

महाराज ये खोज करता रहता था कि बंदर और मनुष्य में कौन सबसे बलशाली है तो जब इनको पता चला कि बाली बहुत बलशाली है तो रावण युद्ध करने के लिए गया वाल्मीकि रामायण में वर्ण है उस समय से हमारे सुग्रीव के बड़े भ्राता गए थे बाली जी संध्या बंदन करने के लिए और ये युद्ध करने के लिए गया कि पीछे से मार उन्होंने क्या किया कि पकड़ करके बगल में दबा लिया

दबा करके और वहां के बाद चारों समुद्र में चारो रिसाओ में ये व्यक्ति गया बाली और ये कांक में ही दबे रहे बाद में आकर छोड़ा बाली वाल्मीकि रामायण में तो और भी बड़ा विलक्षण प्रसंग है बाली वाल्मीकि रामायण में तो ये भी बड़ा अंगद जब गए हैं रावण के सामने और पूछा परिचय तो अंगज ने कहा कि तुम वही हो जिसको हमारे महाराज खटोरे के ऊपर बांध दिया गया था बालक थे ना अंगद जी

तो ये बांध दिया गया जिसको लात मार मार करके खेलते थे अंग्रेजी लात मार मार करके खेलते तो वह स्मरण दिलाया तो कहा तुम्हारे बल को मैं जानता हूं सुनी का भी वचन बिहस बिहस बिहरा बचन जो सुना सुन करके मारा जिसने तुरंत इधर उधर कर दिया कि लोग कई लोगों का हमारा जब पॉइंट की कोई चर्चा होने लगती अपनी कुछ गुप्त बात खोलने लगे तो इधर उधर कर देते हैं

इधर उधर कर दिया का बार बताओ तुमने तो ये फल क्यों खाए अरे उसने फल क्यों खाए भूख लगी इसलिए खाया खाय फल प्रभु लागी भूखा अरे फल इसलिए खाया कि भूख लगी थी तो काचा भूख लगी थी फल खा लिया तो ठीक है किंतु तो वृक्षों को तोड़ क्यों दे दिया बोले कम स्वभाव होते तोड़े रूखा अरे बंदर का स्वभाव होता है तोड़ने का और कोई प्रयोजन थोड़ी है

औ काट तुमने नहीं बंद हमारे सैनिकों को मारा क्यों बोले स्वामी एक बात बताओ आप समर्थ हो समझदार हो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है जिसको अपना शरीर प्री न हो अरे भाई सबको अपना शरीर प्रिय है सबसे ज्यादा हम आपको सच बताएं लोग अपने शरीर को प्रेम करते हैं आप लोग ब्रह्म में मत रहना कि आपके शरीर को कोई प्रेम करता है

सब लोग अपने शरीर को आत्मा आत्मावारे दृष्टव श्रोतभ्या श्रुति है नवारे, ना कामा प्रिया प्रिया भगवती प्रिया इसलिए प्रिय नहीं है, श्रुति कहती है कि वो प्रिया है प्रिया से इस शरीर को सुख मिलता है इसलिए वो प्रिया है अगर इस शरीर को हमारे कोई प्रेम न करे तो कहीं प्रीता होने वाली नहीं, नहीं सबसे प्रेम अपने शरीर से है

तो श्री हनुमत लाल जी महाराज के कह, कहना है सबके देह परम प्रिय स्वामी सबको अपनी देह प्रिय है और अपनी देह प्रिय होने के कारण जब उन लोगों ने हमको मारा किन लोगों ने तुमको मारा बोले मारे ही मोई कुमारक गांधी सनमार्ग में चलने वाले लोग तो हमको मारेंगे नहीं ये कुमार्ग में जाने वाले लोग हैं वही हमको मारते हैं और एक बात मैं कहू

मैंने एक भी ऐसे महाराज सैनिक को नहीं मारा जिसने हमको न मारा जिसने हमको मारा मैंने उसको मारा जिन्हों मारा तेने मारे और सच में बात यह है हनुमंतलाल जी महाराज उन्होंने एक भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जो श्री हनुमत जी पर प्रहार न किया हो और उसके बाद भी जिन्होंने हमको मारा मैंने उनको मारा और तुम्हारे उस बेटे ने हमको तब भी बांध दिया कोई बात नहीं

हमको बंधने की कोई लज्जा नहीं है कोई कैसे भी कहम तो अपने स्वामी का काम करने के लिए आए हैं किन न निज प्रभु कराया अपने प्रभु का कार्य करना चाहते हैं, और कार्य कह कर करके श्री हनुमतलाल जी महाराज ने हाथ जोड़ा महाराज कैसी करमा है श्री हनमंतलाल जी महाराज की वैसे तो आज एक संत का मैं चिंतन पढ़ रहा था इस विषय में भगवान शंकर गुरु है

और आज ये सच में इसके पास गुरु बन करके ही आए हैं और अगर ये गुरु का सिखाना मान जाता तो उसका कल्याण हो जाता तो श्री हनुमत लाल जी महाराज कैसी विनम्रता से बात करते हैं विनती करो जोर कर रावण अरे रावण मैं तुमसे विनय करता हूं हाथ जोड़ कर करता हूं सुनो मान तज मोर सिखावन अपने अभिमान का परित्याग करके

हमारा सिखाना सीख लो देखो एक निवेदन करूं, देखो तुमने जी कुल ही विचारी आप अपने कुल के ऊपर विचार करो जिस कुल के हम हैं सचमुच में यदि अपने कुल का व्यक्ति विचार कर ले तो गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं हमारे पूर्वज कैसे थे उनका क्या व्यवहार होता था अरे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले और तुम

अपने उधर पूर्वों की ओर निहार करके कुल को निहार करके भ्रमता जी भजो भगत भयहारी ब्रह्म का परित्याग करके आप भजन करो किसका भजन करें जो भक्तों का भयहरण करने वाला है ऐ प्राय आप भी यदि भक्त बनकर उनके पास पहुंच जाओगे तो आपका भी भयहरण कर लेंगे जिसके डर के कारण काल भी डरता है जो सुर असुर चराचर का

खाने वाला है ताशो बैर कब उन्हें की जाए मेरी प्रार्थना है उनसे बैर कभी मत करो उनसे दुश्मनी मत करो मोरे कहे जानकी दी जाये आप मेरे कहने पर जानकी को दे दो मेरे कहने पर जानकी को दे दो जो महाराज जी कहा जानकी को दे दो उसके बाद भी श्री हनुमतलाल जी महाराज उपदेश दे रहे हैं हनुमंत लाल जी महाराज कहते प्रणत पाल रघुनायक

करुणा सिंधु खरारी सच में वो करुणा के सागर हैं और प्रणतों पर कृपा करने वाले हैं रवुकुल के नायक हैं करुणा के सागर हैं गए शरण प्रभु राखी हैं भगवान के शरण में ही तुम चले चले जाओगे तो तुम्हारे सब अपराधों को विचार करके तुमको अपनी शरण में रख लेंगे सच में ठाकुर जी से ज्यादा दुनिया में कोई उदार नहीं है

और ये किसी भी अपराध का चिंतन नहीं करते जो अगर उनकी शरण में कोई आ जाए भगवान के श्री का तुम चिंतन करो और लंका में अचल होकर के तुम राज्य करो अर्थात वो तुम्हारे राज्य को लेना नहीं चाहते हैं और ठाकुर जी ने महाराज जिन जिन को देखो मारा है दुष्टता के कारण बाली को मारा के तो बाली का राज्य लिया क्या

बाली के राज्य में उनके भाई को ही बैठाल दिया लुष्ट रावण को मारेंगे मारने के बाद कोई उनका राज्य नहीं लेते उनके भाई को ही बैठाल देते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा ये पुरस्त का कुल बड़ा बिमल है मयंक के समान चंद्रमा के समान उसकी प्रोपा है तेईस जनु हो कलंका इस टेमारा सुंदर धवल कुल में तुम कलंक मत बनो और ऐसक महाराज हमारी बात मान जाओ

राम तो राम दिन गिरान देख विचार त्यागी मनमोहा जिस बाणी में भगवान नाम नहीं है उस बाणी की शोभा नहीं होती है किसी की वाणी में अलंकार हो काव्य हो प्रबंध हो छंद हो किंतु भगवान नाम न ना हो तो कोई शोभा उसकी होने वाली नहीं है और भले ये काव्य प्रबंध छंद भले न हो

भगवत प्रेम से वाणी होता तक तो हो भगवत नाम से वाणी होता तक तो हो, तुम्हारा तो जो वो शोभा हो जाए इसलिए तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करने के बाद यही प्रार्थना की कि वो परमात्मा हमारी वाणी के अलंकार बने सोलंक चिष्ट भगवान वतांश ने वह परमात्मा हमारी वाणी के अलंकार बने इन्होंने एक बात और कितनी सुंदर कही है

बसनहीन नहीं सोह सुराई सब भूषण भूषित वर नारी किसी स्त्री के शरीर पर अंग अंग पर आभूषण हो किंतु शरीर पर यदि वस्त्र न हो तो उस इस स्त्री की शोभा होने वाली नहीं है भयावनी लगेगी और ऐसी स्त्री के तो दर्शन करना भी पाप है शास्त्रों में तो कहा वैसे ही

किसी की वाणी में बहुत अलंकार बहुत हो बहुत गुण हो किंतु भगवत प्रेम से वो तक वाणी न हो तो वह मारा सुनने लायक नहीं है जाए रही पाई बिनु पाई राम विमुख संपत्ति प्रभुताई ये जो तुमको संपत्ति मिली है तुम्हें नाम मिला है प्रभुता मिली है ये ऐसे जा रही जैसे बिनो मिली नहीं है एक संत ने तो और अर्थ किया है

जो मिलने वाली वो भी जाएगी जो मिली है वो भी चली जाएगी सजन मूल जिन सरित नाही बरस गए इस प्रकार से महाराज जिन्होंने बड़े प्रेम से समझाना प्रारंभ किया और भी कई उदाहरण दे देकर के समझा रहे करूणा के कारण सुनो दशकंद कंड कहू पर रोटी विमुख त्रा, राम त्राता नहीं को इस दुनिया में

कोई भी भगवान से विमुख व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है अरे श्री जी महाराज ने तो और कह दिया शकर सहस विष्णु अज तो ही सक राम कर द्रोही एक नहीं हजारों संतर आकर के राम के द्रोही की रक्षा करने लगे ब्रह्मां करना चाहे विष्णु करना चाहे तभी निश्चित रूप से

राम के द्रोही की रक्षा अच्छा तो नहीं कर सकते और आपने सुना ही काहू महाराज मा, काहू बैठन कहा को सके राम कर द्रोही जयंत को महाराज जो राजाधिराज वैकुंठ महाराज सर्ग के राजा राजाधिराज इंद्र का लाड़ला पुत्र है जिसका सब जगह सम्मान था

जिस दिन राघव से उसने दुश्मनी की हमारे राघव से किसी ने उसको बैठने तक को नहीं कहा कई बार हमारे चित्त में भ्रम होता है कि लोग हमको सम्मान कर रहे हैं हमको सम्मान कर रहे हैं सच में उस सम्मान मिलता तो ठाकुर जी के नाते है और जिस दिन उनकी आंखें टेढ़ी हुई तो जो आपको सम्मान देने वाले हैं वही हमको गाली देना प्रारंभ कर देंगे

आप लोग यहाँ हमारे भागवत की जानकार बैठे हैं तो सांकेत सांकेतिक भाषा में कहूं ब्रह्मा के सेवकों ने ही ब्रह्मा को वाली दी ब्रह्मा के सेवकों ने ही ब्रह्मा को वाली दी आप विचार कीजिएगा यह सुविधा सम्मान संपत्ति तभी तक जीव के जीवन में दिखती है जब तक भगवान की मारा कृपा है श्री हनुमतराय जी महाराज ने मुझे तो ऐसा लगता है

की को निमित्त बनाकर हम पांबरों को ये उपदेश दिया है ये तो जैसे महापुरुष लोग मौका ढूंढते हैं कि महाराज कहीं मौका मिल जाए और हम उपदेश अपना दे देवण तो को तो केवल उन्होंने निमित्त बनाया है और रावण को निमित्त बना कर कि हम लोगों को ये शिक्षा दे दी और कहा मोल मूल बहुशूल प्रद त्याग तम अभिमान बज राम और अभुनायक

पा सिंधु भगवान सच में मोह सूलभ प्रद है मोह सकल व्याधीन कर मुदा संसार में जितने दुनिया के दुख है वो दुख का मूल है मोह तो शिवाजी महाराज ने कह दिया जड़ ही है उस वक्त दुखों की इन्होंने कहा मोह मूल बहु सूलप्रद त्याग उत्तम अभिमान

विमान सच में ही अंधकार है और ऐसा अभिमान जिसको हमारे अध्यक्ष अभिमान का सीधा सादा अर्थ में निवेदन करूं ये अभिता मान अपने आप अपनी कीमत लगा लेना अभिमान का सीधा साधा अर्थ क्या है अपने आप अपनी कीमत लगा लेना यही तो अभिमान है दूसरे हमको कुछ कहे ना कहे हमने अपनी कीमत लगा ली है

हमारी ये योग्यता हमारा ये बल हमारा ये धन हमारी ये प्रतिष्ठा ये दूसरे हमको नहीं दे रहे हम अपने आप अपनी कीमत लगा रहे हैं और हीरा कभी अपने आप अपनी कीमत नहीं लगाता है अथवा एक संत कहते थे अभिमान माने मानो अपने चारों तरफ एक घेरा डाल देना चारों तरफ घेरा डाल करके बैठ जाना कि हम हमारी ये विशेषता हमारी ये विशेषता हमारी ये विशेषता तो श्री हनुमतलाल जी महाराज कहते हैं

इन सब का परित्याग करके भजो राम रघुनायक श्री रघुनायक का भजन करो और श्री रघुनायक हमारे कैसे हैं बोले कृपा सिंधु भगवान श्री भगवान कृपा के सिंधु हैं कृपा के सागर हैं ये कृपा शब्द हमको एक महात्मा से सुनने को मिला बहुत अच्छा लगा अब पता नहीं ये सिस्टम है कि नहीं हम लोग जब पढ़ते थे तब ये सिस्टम था

बालक परीक्षाएं दे रहा है और 50 नंबर में मानो पेपर का हमको सफलता मिलने वाली है पास होने वाले हैं और हमको 48 नंबर मिल रहे हैं तो गुरुजन क्या करते हैं गुरुजन सोचते हैं कि दो नंबर से ये फेल हो रहा है तो क्या करते हैं दो नंबर देते हैं किंतु तो दो नंबर देकर लिख देते ये कृपांग कह नंबर

कृपांक का है पता नहीं है कृपांक तो मिलता है कि नहीं मिलता अभी तो हमने सुना है कि कोई ऐसा कानून आया है कि किसी बच्चे को फेल मत करो क्योंकि तो फेल कर दोगे तो मर जाएगा छोटे बच्चों को तो फेल करना होता ही नहीं छोटे बच्चों को शायद फेल नहीं कर सकते हम पहले तो हम लोगों के समय फेल कर दिया जाता था तो जो गुरुजन कृपांक देते हैं मानो कुछ तो पुरुषार्थ किया है अच्छा आप पेपर लिखा ना हो किसी ने आप कभी विचार करो

खाली काफी रख के आया हो और सोचे कि हमको कृपांक मिल जाएगा तो मिलेगा क्या कृपांकृष्टि को मिलेगा कि कुछ तो पुरुषार्थ किया है कुछ पुरुषार्थ किया है उधर बढ़ना चाहता था बढ़ नहीं पाया है तो भगवान सचमुच जो तो कृपा तो उस पर करते हैं जो बढ़ना चाहता है और थोड़ी कमी रह जाती है तो ठाकुर जी हाथ लगा देते चलो भाई ये कृपाण का तुमको दे देते हैं तो भगवान तो कृपा सिंधु हैं

कृपा के जो है सागर है वैसे तो तुम अपराधी बहुत बड़े हो तुमको दंड ही मिलना चाहिए किंतु भगवान कृपा सिंधु है तुम पर कृपा करेंगे और जब ये समझा रहे थे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोला ब्यस महा अभिमानी ये अभिमानी नहीं महा अभिमानी है अब रावण से बड़ा कौन अभिमानी हो सकता है इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं महाअभिमानी बोला

और कहता है मिला हम ही काफी गुरु बड़ ज्ञानी ये बंदर हमको मिला है गुरु के रूप में और सचमुच में थे गुरु जी ही। ये गुरु की कृपा ही है और या उपदेश देने के लिए आए किंतु तो ये गुरु के रूप में भी इस प्रकार का महाराज इसको आ रहा है हमारे तुलसीदार जी तो महाराज कहते हैं ये कहकर हंस के बोला देखो देखो

तुम अभी हमको समझा रहे थे तुम्हारी मृत्यु निकट खड़ी है और जो श्री हनुमतलाल जी महाराज ने मुड़कर देखा तो काल बिल्कुल पास में खड़ा था काल को देख करके भी श्री हनुमतलाल जी महाराज डरे नहीं क्यों डरे नहीं किंतु जानते हैं कि काल खड़े ही हमारे पास खड़ा है किंतु काल की बागडोर हमारे प्यारे के हाथ में है और इसी बल के कारण

कहा मृत्यु निकट आई खड़ तो ही मानो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास में खड़ी है ये देखो श्री हनुमतलाल जी महाराज ये बात सुन करके कहा उल्टा हुई है कहे हनुमाना बोले मृत्यु तो खड़ी हमारे पास में किन्तु तो ये किसको ग्रास बनाएगी पता नहीं उल्टा होगा ये इधर नहीं ग्रास बनाएगी उधर ग्रास बनाएगी और महाराज इस प्रकार से जब चर्चा हो ही रही थी तब तक यह कुपित होकर खेसिया गया

और कहता है इस मूड के प्राण हरण कर लो अभी इसको मार डालो कि तो हनुमत लाल जी महाराज बिलकुल निर्वीक है सच में जिसे अपने प्रीतम के बल का भरोसा है ठाकुर के बल का भरोसा है वो कभी डरता नहीं है हमने अपने गुरुदेव से सुना है कि कुछ लोग यात्रा कर रहे थे नाव में देख करके संयोग से तूफान आता हुआ नजर आया

तो नाविक ने सबको कहा कि अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए आप लोग रक्षा जाके पहनकर पूज जाओ नाव को मैं बचा नहीं सकता हूं नावों से बचेगी नहीं अब लोग रक्षा जाके पहने तुम्हारा पहन पहनकर पूजने लगे जल में किन्तु तो एक सज्जन बैठे थे बड़ी मस्ती में जब नाव चलती थी तो बड़ा आनंद लेते थे उनकी पत्नी भी साथ में थी पत्नी भयभीत थी

पत्नी ने सोचा कि इसका कोई मामला क्रेक तो नहीं हो गया है सब लोग महाराज बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बाबरा हंस रहा है आनंद ले रहा है तो पास में जाकर अपने पति की बोली ये सब लोग रक्षा की महाराज कोशिश कर रहे तुम रक्षा की कोशिश भी नहीं कर रहे हो क्या हुआ है तुमको उस महाराज व्यक्ति ने बगल में पिस्तौल निकालकर अपनी पत्नी की छाती में लगा दिया तो सोच लिया कि निश्चित रूप से इसको भी है

पहले तो बचने का प्रयास नहीं करा पिस्तौल लगा दिया हमारी छाती में उसने हमारा धीरे से पिस्तौल पकड़कर हंस करके बोली ये मजाक करने का समय नहीं है उसने कहा एक बात बताओ मैंने तुम्हारे वक्त स्थल पर ये पिस्तौल लगाई तुमको डर नहीं लगा मुझे डर काये को लगता मुझे पता है कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो और तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है तो तुम हमको मार नहीं सकते हो उसने कहा जैसे तुमको हमारे ऊपर भरोसा है

कि हमारे हाथ में पिस्तौल है तो हम तुमको तो मार नहीं सकते हैं वैसे हमको हमारे ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है कि तो उसके हाथ में तूफान तो है वह हमको मार नहीं सकता है सच में भरोसा हो तो ऐसा हो श्री जी महाराज का भरोसा ऐसा भरोसा है भले महाराज मारने के लिए कहा गया और सैनिक तो पहले से प्रतीक्षा थे कि उसको मार दिया जाए मारने के लिए दौड़े

कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न है उनको पता है कि मैं भगवान का अमोघ बाण हूं और ये अमोघ बाण तभी पूर्ण होगा जब कार्य करके वहां पहुंचेगा बिल्कुल निर्भीत है इतने नहीं हमारे श्री विभीषण जी महाराज सखियों के सहित आ जाते हैं और मंत्रियों के सहित करके के वार कैसी वार्ता करते हैं श्री हनुमतलाल महाराज को कैसे छोड़ाते हैं और वह छोड़ता भी बड़े मनोयोग से

उसने सोचा कि हम महाराज विभीषण की बात मान जाएंगे तो विभीषण को लगेगा कि भाई हमारी बात मानता है और काम वही होगा जो हमको चाहना है कि महाराज दुष्ट लोग बड़े चालाक होते हैं सोचते हैं कि नाम भी समाज में हो जाए कि हम बड़ी बात मानते हैं अपने मंत्रियों की और काम हमको अपने मन का ही करना है कि दोपहर होता तो ठाकुर के मन का है किसी के मन का नहीं होता है तो कैसे श्री हनुमतलाल जी महाराज

की रक्षा होती है और श्रीमंत राजगी महाराज क्या करते हैं इसकी चर्चा पांच मिनट के बाद होगी पहले हम सब लोग एक भजन का आनंद ले लेंव भरवानी

माँ की आज्ञा पर एक वृंदावन का भजन है और लगभग जिन भक्तों ने सुन रखा है वृंदावन और हक चले बरसाने वाले का तो ये राधा रानी के रंग में हम आप सभी इस भजन की माध्यम से रंगे हैं

वास भरो जहां पास वह यमुना पटरानी जो जन के ध्यान धरे है वे गुंड मिले

तिनको रजधानी वे कु मिले तिनको रजधानी वेद पुराण बखान करे और संत मुनि

जिनके मनमानी यमुना यम दूतन तारत है भव है श्री रानी भव तारत है

श्रीकरणी राधे राधे राधे राधे राधे राधेराधेराधेराधे

राधे निराधेराधे

किशोरी जी के अनुग्रह से श्रीजी की कृपा प्रसाद के कारण श्री हनुमतलाल जी महाराज का जीवन ऐसा विषाद मुक्त हो गया है ऐसा विश्वास से भर गया है प्रेम से भर गया है रावण जैसे दुष्ट की सभागे विराजमान है नागपात से बंधे हुए हैं

काल खड़ा हुआ है निगलने के लिए और रावण ने कुपित होकर के कही गाला समुखों को से सीघ्र मार डालो जब कहा सीघ्र मार डालो वेगी न हरो मूर कर प्राणा इसके प्राणों को वेग बे, वेग ही हरण कर लो भयंकर असुर श्री हनमंतलाल जी महाराज के ऊपर जपते हैं

और यह घटना घटी किंतु श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने प्यारे की शत्रु छाया में बिल्कुल निशंक खड़े हुए हैं कोई भय नहीं है चाहे तो छोटे होकर के निमुक करके निकल जाते हैं थे तो डरा भी देते केन्दुआ तो भगवान की कृपा का ही अनुशीलन करें कि अब ठाकुर क्या करेंगे अब कौन सी लिया करवाएंगे

तब तक देखा कि सामने से श्री भक्तक प्रबल श्रीभी भीषण जी महाराज आ गए और अकेले नहीं आए साथ में मंत्रियों को लेकर के आए हैं और आकर के घुटने टेक करके महाराज प्रणाम किया ना इस विनय को होता हाथ जोड़ करके विनय करना प्रारंभ किया कि भैया

जब से हमने शुरू समाली है आपकी छत्र छाया में ही किया हूं और हमारी हर बात को आपने लगभग माना है कभी हमारी बात की उपेक्षा नहीं की आज भी आपसे कुछ मांगने ही आया है एकदम मॉल ही बदल गया सभा का लंकेश ने भीषण की ओर निहार करके कहा क्या मांगना चाहते हो बोलो

भैया बस बात यह कहे नीति विरोध न माहिय दूता नीति ये कहती है कि जो दूत बनकर के आए उसका वध नहीं करना चाहिए अगर उसने अपराध किया है हमारे सैनिकों का वध किया है आपकी प्राणों से ज्यादा प्यार करने वाली दोस्त बगीची थी उद्यान था

उसको इसने नष्ट कर दिया है तो आप भी इसको कुछ दंड जरूर दीजिए आम आमदंड चु करिए गोसाई मृत्युदंड के अतिरिक्त आप से और कोई दंड दे दीजिए जो कहा मृत्युदंड के अतिरिक्त कोई दूसरा दंड दे दीजिए तो सब सभा में जो थे उन्होंने कहा कि तो विभीषण ठीक मंत्र सलाह दे रहे हैं मंत्रणा दे रहे हैं

ये भगवान की ही कृपा है सब की मती में बैठ गए भगवान भगवान कब कहा कैसे किससे क्या करवाना चाहते हो तो वही जाने सभी मंत्रियों ने कहा कि विभीषण ठीक कह रहे हैं और ये सुनता ही रावण हंस पड़ा दस कंधर और कहा कि अच्छा अच्छा विभीषण की बात मानी जाएगी हमारे भ्राता है और भ्राता के साथ साथ मंत्री हैं

राजा का परम कर्तव्य होता है मंत्री की मंत्रणा मानना इनकी बात जरूर हम मानेंगे अगर ये चाहते हैं कुछ और दंड दिया जाए तो इसके अंग भंग कर दिए जाए आंख तोड़ दिया जाए पैर तोड़ दिए जाए विभीषण तक भी कुछ नहीं बोले बाद में महाराज उनकी ओर देख करके कहा हनुवंतलाल जी महाराज तू ऊपर निहार कर कहा कफ ममता पूछ पर

बंदर की सबसे ज्यादा ममता उसकी पूछ पर होती है और कहा इसकी पूछ को जला दो किंतु पूछ कैसे जलानी यह भी बात बता दी तेल बोली पट बांध निपावक देहू लगा इसने विचार किया कि विभीषण के मंतव्य को भी हम स्वीकृति दे रहे हैं किंतु जब पूछ में कपड़े लपेटे जाएंगे तेल डाल करके बोर करके

और आग लगाई जाएगी तो पूछ भी तो जलेगी और जिसकी पूछ है साथ में वो भी जल जाएगा समाज में लगेगा कि रावण अपने भाई की बात बहुत मानता है और हम तो यही कहेंगे कि मैं तो पूछ ही जलाना चाहता था अब ये जल गया तो इसमें हमारा दोष क्या है हमारा उद्देश्य तो पूछ जलाने का ही था दूसरा कोई उद्देश्य था नहीं और हमारा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा

और दूसरी ओर निहार करके कहता है ये पूछ ही बालक जब जाएगा ना जिस अपने नाच की इतनी बड़ाई कर रहा था इतनी प्रशंसा गा रहा था इतना यश गा रहा था उनको लेकर के आएगा मैं देखूंगा तो सही कि जिनकी ये प्रभुता गा रहा था सचमुच में उसमें है कि नहीं कुछ दिखियो में तिन कई प्रभुताई मैं उनकी प्रभुता का दर्शन करूंगा

हनुमतराय जी महाराज को मन ही मन हंसी आ गई भाई सहाय शारद में जाना मैं समझ गए कि निश्चित रूप से सारदा सहयोगी बन गई हैं और यह कह कहकर के महाराज मुस्कराने लगे मन ही मन मुस्करा रहे हैं हंसते महाराज खुलकर लौर क्रोध आ जाता और रावण तब ने रावण महाराज तब तक, तक उतारा करके कहता लेकर आओ कपड़े तेल लेकर के आओ

मारा डाक गांव बचना लागे रचे मूड सोई रचना रुचिदास जी महाराज कहते हैं सब तो मूड है इन मूडों ने रचना प्रारंभ करनी अन्य रामायणों में तो एक बड़ा मधु संकेत है कि रावण में रावण की लंका में जितने घर थे सबके घर से कपड़े आए और तेल आए

ऐसा एक भी घर नहीं बचा जिस घर से कपड़े न आए हों तेल न आए हों केवल एक घर छोड़कर श्री विभीषण जी महाराज का विभीषण जी महाराज ये कौतुक देख रहे थे तो हनुमान जी महाराज ने मन ही मन विचारा कि सबके घर से तेल और कपड़ा आया है तो आग भी सबके घर में पहुंचनी चाहिए अब एक ने ही कपड़ा नहीं भिजवाया एक ने ही तेल नहीं पहुंचाया तो उसके घर में नहीं पहुंचेगी

मैं तुम्हारे क्या कहूं संतों की ऐसी चिंतन धारा है आज पढ़ रहा तो मैं गदगद हो गया श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने विचार किया कि अब ये विभीषण जी मेरी पार्टी में मिल गए हैं भाई मैंने बना लिया है और ये मानते हैं कि भाई हमारा रावण है किंतु मैं इनको दिखा दू कि सच्चा भाई कौन है तो क्या किया जा इस विधा से तो हम

रावण और विभीषण में भी भेद डाल देंगे ये महाराज राजनीति वाले कब कहां क्या करेंगे कुछ पता नहीं है साम दाम दंड भेद अपनाने वाले केंद्र उद्देश्य बड़ा मधुर था श्री हनुमतराज जी महाराज का उनको लगता था कि जब तक भेद नहीं पड़ेगा आपस में तब तक ये भगवान के चरणों में नहीं पहुंचेगी तब तक इनका कल्याण नहीं होगा और सच में कहें रावण ने

जो इनकी पिताई की है बाद में विभूषण की उसमें हाथ श्री हनुमान जी महाराज का है सहयोग श्री हनुमान जी महाराज का आप कहोगे क्यों सहयोग उनका है हमारे संत कहते थे विपत्ति दो प्रकार से आती है हमारे जीवन में एक प्रारब्ध जन विपत्ति आती है और एक भगवान की भेजी हुई विपत्ति आती है दोनों प्रकार से कष्ट आते हैं तो कहा कैसे पता चले कि प्रारब्ध की विपत्ति है

या भगवान की भेजी गई विपत्ति है कैसे पता चले दोनों में भेद कैसे होगा वो संत कहते थे जिस विपत्ति के आने पर हम भगवान के पास पहुंच जाए तो समझ जाना ये विपत्ति भगवान की भेजी हुई है और जिस विपत्ति से हम संसार में भटक जाए वो प्रारंभ की होगी कई घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं कि भगवान की ओर तो ले जाती है तुम्हारा यहां सब लेकर के कपड़े आ रहे थे और बांध रहे थे

हान नगर बसंत तेला बाड़ी पूछ कब खेला नगर में न तो तेल बचा और न कपड़े बचे इन्होंने महाराज ऐसी पूछ बढ़ानी प्रारंभ की ऐसा खेल खेला कि सब उसमें कपड़े लपटते लाते हैं हमारे महात्मा कहते हैं कि रावण हनुमान जी महाराज की पूछ ही तो जलाना चाहता था बात क्या है बोले जितने अभिमानी लोग होते हैं

महाराज ये रावण अभिमान का ही प्रतीक है मोह का प्रतीक है अभिमान का प्रतीक है तो ये जितने दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वो सदा दूसरे की पूछ ही जलाना चाहते हैं आप ध्यान देना सबसे ज्यादा परेशानी इनको क्यों बोले इनकी पूछ बहुत है एक सज्जन तो कहते थे इनकी पूछ यहां से लेकर दिल्ली तक है इनकी पूछ यहां से लेकर दिल्ली तक है और सारी समस्या तो पूछे की है

हमारे आश्रम में एक महात्मा है बड़े विरक्त हैं हमारे महाराज जी जानते चित तो समुदाय के महान जी महाराज उनको वो सदा सर्वदा उनको एक ही शिकायत रहती हमारी पूछ नहीं है एक दिन बोले हमारे पास आकर बड़े प्रेम से बोले आज देखो तुम दो महाराज कुछ दिन हुए तुम्हें आए हमको चालीस साल हो गए आश्रम में आए हुए बोले चालीस साल हो गए आश्रम के बाहर पूछ है कि आश्रम में नहीं है तो हमने कहा महाराज की पूछ तो बंदरों को होती है

जो मैंने कहा तो वे नाराज हुए नाराज होकर के महाराज बोले तुम्हारी दशा हमारी जैसी हो तो तुमको पता चले तो अधिकतर महाराज लोगों को परेशानी पूछ से है, और विडंबना इस बात की है कि दुष्ट लोग जब तक सज्जनों की पूछ जलाने का प्रयास करते हैं आप देखेंगे जितना जलाने का प्रयास करेंगे उतनी ही बढ़ती है आप देखिएगा समाज में जितना सज्जनों की पूछ जलाने का प्रयास दुर्जनों के माध्यम से होता है

पूछ मिटाने का प्रयास जितना होता उतनी पूछ और बढ़ती है कि नहीं बढ़ती उतनी प्रतिष्ठा और बढ़ती उतनी पूछ और बढ़ती है यही कारण है कि श्री हनुमत लाल जी महाराज की पूछ बढ़ना प्रारंभ हो गई बाड़ी पूछ की कप खेला और महाराज इतना ही नहीं सारे कपड़े लपटे हुए हैं ये भी बंधे हुए हैं या कौतुक देखने के लिए पूर्ववासी आए हुए हैं ढोल बजाया जा रहा है नगर में इनको घुमाया जा रहा है

नगर के लोग भी महाराज दुष्टों का क्या कहा जाए श्री हनुमत लाल जी महाराज के पास में आकर के करते क्या है पैर से मारते हैं मारे चरण पैर से मार करके बहुत हंसी भी करते हैं। इनकी हंसी उड़ाते हैं हनुमंत लाल जी महाराज मन ही मन सोच रहे खूब उड़ा लो हंसी अभी थोड़ी देर के बाद चिल्लाने में प्रणित हो जाएगी हंसी महाराज इनकी हसी उड़ाई जा रही है किन्तु इनको कोई परिवार नहीं है

बाद में जब गुमा करके हमारा नगर में नगर वे उन्हें पूछ पर जारी गुमा करके इनको जो आग लगाई और आग जलने लगी तो पावक जलत दे की हनुमता हम हमारे संत ने बहुत मधुर भाव यहां व्यक्त किया है कि जो अग्नि जल रही है पता है कौन सी बोले अग्नि पावक है तो भाई अग्नि कहो चाहे पावक कहो पर्याय वाची है

बोले नहीं भाई आग्नि और पावक में फर्क है क्या फर्क बोले राम रोस पावक तेज रही ये राम रोष की पावक है जो भगवान के भक्त का अपराध करता है भागवत का अपराध करता है वो राम रोस पावक में जलता है सच में राम रोष की पावक थी जब जलने लगी और श्री हनुमत लाल जी महाराज ने देखा तो भयो परम लघु रूप तुरंता तुरंत छोटे से बन गए

और जिस बंधन में बने थे छोटे होने के बाद अपने आप वो बंधन महाराज ढीले पड़ गए और जो बंधन ढीले पड़े तो निबू की चढ़े हो ये महाराज उधर की भाषा है उत्तर भारत की तो हमारे की तो ऐसी जगह सब जगह घूमे है ना तो सब जगह बोले निबू की चढ़े हो काफी कनक अटारी अटारी माने आप लोग जानते हो अपनी ऐसे निबू करके अटारी में चढ़ गए

और जो अट्ठालिका में चढ़कर श्री हनुमंतलाल जी महाराज गए तो वही सभीत निशाचरण आई जो अट्टालिका पर श्री हनुमतलाल जी महाराज पहुंचे वहभीत हो गई निसाचरों की रानियां और निसाचरों की जो रानियां महाराज वहभीत हुई इधर श्री भगवान की कृपा से मरुदरों को संकेत दे दिया गया तो चले मरु उन्चास होता है आग लगी हो और हवा चलने लगे तो आग को सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है

कि आग लगी थी और श्री हनुमत लाल महाराज टाश करके गरजना कर रहे थे ऐसा लगता था जैसे आकाश को आग छू जाएगी और देव विशाल परम हो रही मंदिर से मंदिर चढ़ धाई इस मकान से उस मकान पर दौड़कर कर चले जाते हैं नगर जब जलने लगा लोग चिल्लाने लगे महाराज कविताबली रामायण में तो संत प्रवसी तो महाराज कहते हैं जो घबराने लगे लोग चिल्लाने लगे तो रावण ने तुरंत बुलाया

महाराज मेघों को बुला करके कहा जल बरसो और ऐसा करो वहां तो कविता बीराबेण में तो ऐसा वर्णन किया हमारे संत प्रवर ने इतना बरसो की आग तो बुझी जाए और ये बानर बहकर के सागर में चला जाए इन बानर को बाहर दो आग बुझा दो किंतु ठाकुर जी की महाराज तो बड़ी लीला विलक्षण है जब मेघ जल बरस रहे थे तो अग्नि को जल का स्पर्श हुआ तो अग्नि बूझी नहीं और तेज जलने लगी

ऐसा लग रहा है कि जल नहीं बरस रहा है या तो घी बरस रहा है चारों तरफ आग लगी है और हमारा सारा नगर जल रहा है लोग कहते हैं पहले ही कब कह रहे थे ये कोई बंदर नहीं है इसको लोग बंदर समझ रहे हैं इसमें हमको कौन बचाएगा हम जो कहा आया कब नहीं हो बणरूप धरे सुरख हो इ, ये कोई लगता है देवता ही बानर रूप धारण करके आ गया है जरे नगर अनाथ कर जैसा ऐसा लगता है इसका कोई नाच नहीं है

कोई स्वामी नहीं है सारी नगर जल रहा है महाराज सब जगह आग लगी है जारा नगर उन्मिष एकमा ही सारा का सारा नगर जलकर डाक हो गया केवल एक विभीषण का घर बचा हमारे संत बड़े विनोदी बात कहते हैं बुरे बात ये है कि हनुमान जी महाराज वैध्य बनकर आए थे और वैध्य बनकर आए थे दवा इसको दे रहे थे कि सुस्त तो हो जाओगे किन्तु उस बाबरे ने दवा ली नहीं

दवा ली नहीं तो रोग बहुत बिगड़ गया अब जब रोग में कोई दूसरी दवा काम नहीं करती है तो स्वर्ण भस्म की दवा खिलाई जाती है वो तो महात्मा कहते हैं अब कोई दूसरी दवा तो काम करती नहीं तो कि अब स्वर्ण भस्म के अलावा कोई इलाज दूसरा रहा नहीं इसका तो ये तो बैठ हैं करुणा करने वाले बोले चलो भाई ऐसा काम करते लंका को जलाकर स्वर्ण भस्म बना दे और उसमें महाराज मोती लगे थे और भी रत्न लगे थे

तो मोती की भी भस्म उसमें मिल गई और सब की भस्म मिल गई मानो भस्म तैयार करके रावण को कहा अब ये भस्म खाएगा तो सुस्त हो जाएगा और सच में उस लंका की भस्मों को ये ध्यान देता हो तो कम से कम अभी भी भगवान के चरण में जा, जा सकता था एक विभीषण का जब महाराज घर बच गया का क्यों घर बच गया

तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक विभीषण कर ग्रह ना ही ताकर दूत अनल सिर जा जरा न सोते कारण गिर जा भगवान तो शंकर कहते हैं, इस कारण से महाराज ये नहीं जला और ऐसे ही नहीं उलट पलट एक महात्मा कहते थे पहले इधर जाते थे तो लगता था उधर आग नहीं तो पलट कर फिर जाते जा थे एक एक घर में उलट पलट करके कहते जिसे उलट पलट करके आप लोग रोटी सेक लेते हो

ऐसे उलट पलट करके जला दी वो महात्मा बड़े विनोदी हमारे कहते उलट पलट करके जलाया और ऐसे पूंज पर सिंधु में उसके बाद जब लंका जला दी तो सिंधु में जाकर के कून गए और अपनी आग बुझा करके पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर अग्नि बुझा करके माँ के समीप आ कर खड़े हो गए और खड़े होकर के माँ को प्रणाम करके कहा

माँ आपके आशीर्वाद से सब काम बन गया हमारे संत क्या बड़ा सुंदर भाव है जब माँ के समीप ये थे तो माँ ने बड़े प्रेम से हाथ घुमाते हुए इनको बड़े लाड़ से पूछा एक, एक बात बताओ हनुमत लाल जी आप क्या माँ बोले पूछो लंका जला के जली नहीं लंका को तो तुम्हारी पूछने जला दिया लंका जला के जली भी नहीं हनुमत विचित्र है पूछ तुम्हारी

ये तुम्हारी कैसी विलक्षण पूछ विल लंका जलाने के बाद भी जली नहीं बात का कौन सा जादू राजेश्वर भरा इसमें कौन सा जादू भरा हुआ है हंस पूछत है मिथिलेश दुदारी माँ के करके पूछ रही इसमें कौन सी जादू भरी हुई बताओ तो सही श्री हनुमत लाल जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बोले बोले कप ही राघव आगे माँ एक बात बताऊ हमारे हृदय में तो श्री राघव है

आपने स्वयं ही कहा था कि हृदय में रामचरण रख करके आप जाकर के फल खाओ तो हृदय में राघव की स्थापना है बोले कभी ही राघव बोले कभी ही राघव आगे हैं पीछे है पूछ रहे से भारी पहले राम जी है बाद में पीछे पूछ है बानर को भला पूछता कौन बानर को भला पूछता कौन जो श्री के पीछे न होती पूछ हमारी सच में बात तो है

हमारी पूछ यदि है तो श्रीराम के कारण ही है और जगत में सच में बात भी इसीलिए यही है कौन बंदर को पूछता यदि शिराघव में होते उनके हृदय में माँ को प्रणाम करके कहा माँ एक बात कहें अब हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं हमारे मित्र भी हमारी प्रतीक्षा में हैं माँ तुम्हें दीजे कथु चिन्ह जैसे रघुनायक हुए दीना माँ ने जैसे हमको अंगूठी दी थी चिन्ह में

वैसे आप भी करुमा करके हमको कोई पहचान दो नहीं तो कैसे पता चलेगा अगर जैसे हमारे पास अंगूठी नहीं होती तो आप हम पर विश्वास कैसे करते कि मैं राघव का दास हूँ ऐसे मैं में से मिलकर के आया हूँ तो श्री राघव को पता तो चलना चाहिए श्री मितेश कुमारी से मिलकर मास से मिलकर ये लाल आया हुआ है कोई पहचान दे दो चूड़ाम उतारे हरस समेत पवन शुक लयू माँ ने चूड़ामि उतार कर दिया है

होकर के श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने उसको दिया है और प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा मां की कृपा से सब महाराज कार्य पूरे हुए दीन दयाल बिर संभारी हरवनाथ मम संकर भारी इस प्रकार से महाराज उनको कहा जाते सुने कि दीन दयाल को यह प्रार्थना हमारी कह देना तात सत्र शुत कथा सुनाय बेटा श्री राघव को

इंद्र के जयंत महाराज पुत्र जयंत की कथा जरूर सुना देना इस जयंत की कथा सुनाने का अभिप्राय क्या है मानो किशोरी जी ये संकेत करना चाहती हैं। एक समय हुआ था एक महाराज काक ने हमारे पैर में तो चोच मार दी थी तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और आज एक समय यह कि दुष्ट हमको अपहरण करके यहां ले आया है और आप उनको बोल रहे हो

या स्मरण दिलाजे क्या पहले जैसे प्रेम नहीं रहा क्या कोई अपराध बन गया बान प्रताप प्रभु समझाओ ये बात बार बार, बार करें तो बारोहित अगर कहा एक मास के अंदर वो नहीं आए तो हमको जीता हुआ नहीं पाएंगे आप आपने बात सुन लिया है तात, तुम्हें बेटा है अम्मा बार बार इनको ताब्द का प्रयोग कर रही है सुख शब्द का प्रयोग कर रही है जाकर के कहा उनको कह देना वैसे तुम्हे देख करके तो सं...

हमारे हृदय को शीतलता मुनि मिली है तुम्हारे जाने के बाद जैसे हमारी पहले रात्रियाँ थी पहले दिन दुख से बीतते थे, थे वैसे बीते अब कौन हमारी रक्षा करेगा कौन हमारी पीड़ा सुनेगा जनक सुत समझाई कर बहुबिज धीरज दीन चरण कमल सुनाई कभी गमन रामीन माँ को बार बार आश्वासन देकर के बार बार समझा करके

और अब शिलाघा की ओर जब गमन करने लगे संत प्रवर्षि पुषेला जी महाराज हमारे कहते हैं इस प्रकार से जब गमन करने लगे तो चरत महाभुल गर्ज से भारी चलते समय इन्होंने ऐसी गर्जना की ऐसी गर्जना की कि गर्जना को सुनकर के जितनी पराक्षसियां गर्वती थी सब के गर्व गिर गए अब ये गर्व गर्भपात कर देना कोई सज्जन व्यक्ति का काम तो है नहीं

ये तो रामण जैसा ही व्यवहार हो गया जिसे चलत दसाण डोलत था। वैसे ही महाराज उसकी गर्दना से गर्व गिर जाए ये कैसे क्यों किया हमारे संतों ने इसमें बड़े मधुर मधुर भाव रखे हैं उन्होंने कहा श्री राघविंद सरकार ने संकल्प किया है कि धरा से हम असुरों को मिटा देंगे तो कम से कम उस संकल्प का सहयोग करें जितने राक्षसियों के गर्भ में बालक हैं अगर वो पैदा होंगे तो राक्षसी तो पैदा होंगे

तो इनको कम से कम हम समाप्त कर दें गर्भ ही नष्ट कर दें और गर्जना करके महाराज वहां से निकले और निकल करके दो सागर के पास आए बानरों ने इनको देखा तो बानर बड़े प्रसन्न हो गए हैं कि आज की घन कपिलों की आने लगी है हर्षे सर्व विदो की हनुमाना नूतन जन्म कपिल तब जाना आज इनको लगा कि महाराज नया जन्म हो गया है सच में कहें एक महीने से ज्यादा हो गया है

और तब से ये बंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं भरोसा जरूर है कि लौट कर आएंगे उस भरोसा के कारण आशा के कारण ही जीवित थे श्री हेमंत लाल जी महाराज को देख करके सब पानर बड़े प्रसन्न हो गए मुख प्रसन्न तनतेज विराजा कि रामचंद्र कर काजा श्री हनुमत लाल जी महाराज के मुख चंद्र को देख करके बंदरों को हनुमान ज्ञान हो गया

अनुमान ज्ञान क्या हो गया कि इनका मन प्रसन्न है शरीर में तेज विराजमान है इसलिए निश्चित रूप से कार्य करके आए हैं अगर कार्य पूरा न हुआ होता तो निश्चित रूप से इनके मुख में ये प्रश्नता न होती ये शरीर में तेज नहीं होता हमारा सब बंदर बड़े प्रसन्न है और तुलसीलाज जी महाराज कहते हैं इनको कैसे प्रसन्नता मिली श्री हनुमतलाल जी को पा करके तलपत मीन पाव जिम्मेवारी मी

जैसे जल के बिना मछली तड़प रही हो वैसे सभी बंदर तड़प रहे थे और श्री हनुमत लाल जी महाराज को पा करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं चले हर श्री रघुनायक उपासा पूछत कहत तो भवल इतिहासा सब चल पड़े रास्ते में सब प्रश्न कर रहे हैं कैसे हनुमतलाल जी महाराज आप पार गए फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ और जब ये चर्चा करते करते श्री हनुमतलाल जी महाराज सब चर्चा बता रहे हैं

पहले ये पहाड़ मिला फिर ये राक्षसी मिली बड़े जिज्ञासा से संपादन पूछते फिर क्या हुआ कैसे मां मिली कैसे वहां गए कैसा सौंदर्य था श्री हनुमत जी महाराज घर से लेकर सुना रहे थे यात्रा चल रही थी तब तक महाराज एक सुंदर उपवन में पहुंच गए जिसका नाम था मधुवन, ये मधुवन था तो नारायण हमारे सुखदेव जी महाराज का ही किसकि लगे हुए थे फल

अंगद जी महाराज ने कहा की चलो तो सब लोग मिलकर फल खाओ अंगद जी की आज्ञा मानकर सब फल खाने के लिए गए किंतु तो सेवकों ने मना करना चाहा। तो कि सेवकों को ऊपर से आज्ञा तो आई नहीं थी सुग्रीव से अनुमति तो मिली नहीं थी कि बंदर आए तो फल खिला देना जो मना किया रखवारे जब महाराज मना करने के लिए आए तो मुस्क प्रहार हनक तो सब भागे ऐसा अब डर किसी को नहीं है

एक भी बंदर अब सुग्रीव से डर नहीं रहा है और राजा से कोई भय नहीं है प्रहार करने लगे सेवकों पर क्यों भय नहीं बात क्या है उनको लगता है इतना बड़ा काम करके आए हैं अब थोड़ा बहुत अपराध हुआ होगा तो कोई नाराज होने वाला हमसे है नहीं इतना बड़ा काम करके आए हैं कि बड़े प्रसन्न है जाइ कार्य सब वन उजार युवराज ये सेवक सब भाग करके महाराज गए हैं और जा करके

सुग्रीव को कहा कि आपके उपवन को बाग को युवराज ने उजाड़ डाला अंगद ने महाराज उसको नष्ट कर डाला जब ये बात सुना तो सुग्रीव समझ गए कि निश्चित रूप से बंदरों से कार्य बन गया है अगर कार्य नहीं बनता तो निश्चित वह उपवन में नहीं जाते, मधुबन के फल नहीं खा सकते थे डर जाते इस प्रकार से चिंतन करके श्री आयु सरकार के पास पहुंच गए हैं और जब श्री हेमंतलाल जी महाराज गए

जाकर सुखग्रीव को प्रणाम किया है और देख करके महाराज पहचान गए कुशल देख करके चेहरे से पता चल जाता है समझ गए कुशल पूछी कुशल कुशल पर देखी उनकी कुशलता को भी देख करके उन्होंने कुशल पूछा उन्होंने कहा राम कृपा से सब कार्य बन गए हैं और उसके बाद नारायण सब मिलकर के बंदरों को लेकर के श्रीलाघ सरकार को जब पता चला की सारे बंदर कार्य करके आ रहे हैं

तो फटिक शिला में श्री राघवेंद्र सरकार श्री लाल जाकर के विराजमान हुए हैं और ये सब बंदर सब साधन महाराज वहां पहुंच करके श्री राघव के चरणों में प्रणाम करके सूचना देते हैं और ये सूचना की प्रणाली नरेंद्र कल चर्चा होगी कल सत्र का अंतिम दिवस भी है तो प्रयास यही करेंगे कि संक्षेप से लगभग ये सुंदरकांड की गाथा हो जाए क्योंकि तो जो हमारा संकल्प था हमारा संकल्प तो कभी पूरा होता नहीं

उठापुर जी का मन ही है कथा में जब भी मैं संकल्प करता हूँ यहाँ तक कथा करूंगा तो अब कभी नहीं कर पाता वो ठाकुर जी का जैसा मन है हमने कई बार प्रयास किया है भुतकर प्रचारों में की, ऐसे ढंग से प्रवचन की श्रृंखला रखी जाए कि पूरा जो प्रवचन का विषय रखा है पूरा हो जाए किंतु पूरा हो नहीं पाता है उठापुर जी की जैसी इच्छा है तो जितना भी हो सकेगा प्रयास यही करेंगे कि संक्षिप्त में समाज और जास पद्धतियां दोनों है

तो संक्षेप की पद्धति से समाज की पद्धति से कल सुन्दरकांड की पूर्णा हो जाए ये तो आदरणीय माता का अनुग्रह है उन्होंने कृपा करके नहीं तो हमारे पास टाइम था नहीं सात दिन का नहीं तो हम पूरे समय रहते अब सब महात्माओं की परसों से हमको पता है भक्तमाल की कथा प्रारंभ होने वाली है वो पता नहीं भक्तमाल से भी हमारा बड़ा लगाव है तो हम सोचे अगर मिलता समय तो सुनते हमारे तो भाग्य में है नहीं जाना पड़ेगा

और शोष्य कथा कहीं दूर सी जगह है इसलिए कल निकल कर ही जाना पड़ेगा इस शरीर को माताजी ने अनुग्रह करके पांच दिन का भी समय देकर कहा वो भी सुना दो जितना हो सका उनकी कृपा सेवा होगा कल और शेष चर्चा कल कर करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है हमारी मति, हमारी रथी हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ यह उनकी वाणी

उन्हीं के पावन पवित्र तो चरण दोनों में समर्पित हो भाग्रवत् सब भगवान की सदगुरुदेव भगवान की है श्री भगवी महारायण की है श्री हनुमंतराय महारायण की संत भगवंत की गुण श्रीराम

शिया गिर श